आ? दो दो हाथ रखे हैं दो दो हाथ। इसके पहले कि हम आगे बढ़े हमारे बीच में कुछ ऐसे किसान भाई हैं, जो इस विधि से खेती करते हैं इसके दरमियान उनके भी अनुभव कथन बहुत आवश्यक होते हैं अभी पाँच दस मिनट में बहुत सारे लोग आएंगे तो मैं रमेश प्रसाद त्रिवेदी फतेहपुर कहाँ हैं त्रिवेदी जी, चले जी शाम को। अच्छा घर चले गए ठीक है स्वास्थ्य खराब है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है हरिद्वार जिले में जो काम चल रहा है हाँ बोलाइए ज्ञान सिंह जी आप आइए आप भी अनुपक करिए मैंने पालेकर जी का शिविर 2006 में किया था और 2006 में करने के बाद में कई चीजों पर ये करके कर देखा गेहूं पे धान पे और गन्ने पर जया पालेकर जी बताए हैं कि जो गेहूं है हाइब्रिड गेहूं है मान लिया जो ये 711 सौ जो गेहूं हैं अगर है, हम इन्हें इस विधि से करें मैंने भी किए थे नहीं होते और देसी गेहूँ अगर इस विधि से करें तो बहुत अच्छी तरह हो। एक बार मैंने 711 बीज बोया और उसमें जैसे आम बीज बोया ऐसे ही बो दिया पानी दिया वो होया नहीं लेकिन अगले साल मैंने खून निकाल के लाइन निकाल के जो बीज बोया बहुत अच्छा रिजल्ट रहा और गन्ना पाँच फुट पे छः फुट पे और सात फुट पे भी है गन्ने में बहुत अच्छे रिजल्ट रहे जहाँ हमारा क्षेत्र गन्ने का है और जीवामृत घन जीवामृत जितनी बार पालीघर जी ने बताया इतनी बार तो दिया ही नहीं गया एक आ, एक आठ बार दिया गया हमने जो नलकूप है नलकूप के पास में एक बना रखी है उस होद्धी में ही गाय का गोबर और पेशाब ले जाकर डाल दें उसका जूस निकल के पानी के साथ में खेत में जाता रहे और उसी से गन्ना इतना अच्छा खड़ा कि वो जो बोर्ड बोया था हमने एक एकड़ -एक में उसमें पॉपुलर की भी दो लाइन है पॉपुलर की दो लाइन होते हुए भी वो 200 सौ निकल गया था एक एकड़ -एक में और अब की बार उसकी पेट्ढी खड़ी लगभग 300 सौ कुंटल निकल गई लाइन से लाइन सात फुट पे दूरी है और जो चार फुट का है पाँच फुट का है वो भी खिड़ा उसके भी बहुत इससे भी अच्छे रिजल्ट है लेकिन उसमें एक समस्या आई जैसे हम दो के में अब आकर ऐसी पोजिशन आ गई हम फिर दे सकते वो फंस गया तो इसलिए उसकी दूरी हमें आपकी बाहर पढ़ानी पड़ेगी इस विधि से करने में कल से परसों से जो पालेकर जी बता रही हैं हमें अपने दिमाग में तो यूरिया डाई निकालना वास्तव में ये बात सही है अगर हमारे दिमाग में से निकल निकलगा तो ऐसी चीज ही नहीं है एक बार को आपने घन जीवामृत जीवामृत हो सके धोखे में एक महीने बाद गिर जाए दो महीने बाद गिर जाए लेकिन फसल की इल्ड पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो मैं सभी किसान इसे करें और किसी को कोई दिक्कत हो तो यहां एरिया में ठाकुर धर्मपाल सिंह हैं और कई किसान ऐसे है जो कर रही जो मौके पर आगे देख भी सके करवा भी सके जय हिंद जय भारत आपका फोन नंबर मेरा फोन नंबर लिख लीजिए इनका फोन नंबर ना, मेरा नाम है ठाकुर ज्ञान सिंह गांव बनेड़ा एक मिनट एक मिनट ठाकुर साहब लिख रहे हो लिख रहे नाम ठाकुर ज्ञान सिंह गांव बनेड़ा उपरा उद्डा हाँ, जिला शामली, और फोन नंबर 19 33 उन्नीस तैसान बत्तीस ये फोन नंबर है और पाल सिंह जी हैं क्या शामली महावतपुर वाले महावतपुर महावतपुर वाले हाँ गए आइए आइए बालेन्द्र सुरेंदी के भाई है ना किधर है? अच्छा अच्छा कोरपाल रहे हैं पंतनगर, पंतनगर आप पंतनगर विश्वविद्यालय में प्रोफेसर प्रोफेसर रहे हैं और पीलीभीत में आपने शिविर किया उसके बाद आपने खेती प्रारम्भ की मेरा नाम सोनपाल सिंह तो। <laughs> और मैं कई साल से सा कर रहा हूं ठाकुर साहब की वैसे बोल रहे हैं ठाकुर साहब की देख रेख में लगाया ठाकुर साहब की देख रेख में करता रहा पहले बुक्स वगैरह से और जर्नल वगैरह भी पढ़ता रहा और मैंने देखा कई साल से जिन खेतों में हमने बिल्कुल भी डाई यूरिया या एनपीके नहीं डाला वे खेत सबसे अच्छे खड़े हुए हैं और अपना पेशाब या गोबर अगर आप कट्टे में या उसमें भी नहीं भर सकते बोरी में नाली में ऐसे डाल दीजिए वो खेत में जाता रहेगा और बहुत अच्छे रिजल्ट हैं और इस बार बारिश ज़्यादा हुई जिन लोगों ने केमिकल यूज किए हैं उनके यहाँ कीड़ा मेरे खेत में बिल्कुल भी कीड़ा नहीं है आप आ कर के देख सकते हैं कैडी के पास मेरा गाँव है जो दिल्ली सहाणपो वाली रोड है हिंड के पास से थोड़ा सा आगे चल के आप देख सकते हैं मैम लगा दे रहा हूँ बैठा श्री कुंवरपाल सिंह महावतपुर सामली नंबर है सतानवे इकसठ तिरसठ बयासी दस बालेंदु जी सुरेंद्र जी के जो बड़े भाई साहब हैं वो आ जाएं इनके दोनों भाइयों ने फरे में शिविर किया ये होल्डिंग बता दिया ना दोबारा बता देता हूं सतानवे इकसठ तिरसठी दस नाइन सेवन सिक्स वन सिक्स थ्री एट टू वन जीरो भोपाल जी हाँ वो गंदा के जो प्रदर्शन है ही है सारे है। हाँ ये जो प्रदर्शनी है वो इन्हीं की है इनके दोनों भाइयों ने फरे में शिविर किया था परे में शिविर करने के बाद प्रारंभ कर दिया आप इस बार आए हैं उस पद्धति को समझने के लिए लेकिन खेती का वर्णन तो कर ही सकते हैं ना श्री पालेकर जी और मेरे किसान भाइयों हम पहले रासायनिक खेती करते थे और उसके हमें कोई अच्छे रिजल्ट नहीं थे खेती करते करते हमारे पिताजी बीमार हो गए और मैं भी बीमार हो गया था और मेरी वाल खराब हो गई थी फिर हमें चारों भाइयों ने बैठ के अपनी मीटिंग की भैया क्या कारण है कि हम कोई नशा नहीं करते कोई दारू नहीं पीते तम्बाकू नहीं खाते तो हम फिर हमारी वाल खराब क्यों हुई हम बीमार क्यों हुए तो हमने इस बात पर फिर बैठ कर मीटिंग करने के बाद में सोचा कि ये जो रासायनिक खाद हैं ये सब इन्हीं देन है और हमने फिर इनके छोड़ने का संकल्प ले लिया शुरू में हमारे पास कोई विकल्प नहीं था और हमने गोबर और गाय के पेशाब से ही शुरू का साल शुरू किया और उसी को हम फसल में डालते थे उसी काम स्प्रे करते थे तो हमें बहुत ही ठीक उसके रिजल्ट मिले उसके बाद में श्री कालेकर जी के संपर्क में आकर के भाइयों ने जो है वो शिविर किया और शिविर के बाद में हमें जीवा वगैरह घन जीवा वगैरह और जीव बीजा इनके माध्यम से हमें बहुत ही अच्छी सफलता मिली है और बहुत ही बढ़िया पैदावार कोई रोग नहीं आता फसल में और हम इससे बहुत अच्छे संतुष्ट हैं और हम तो सब परिवार जो है गहूँ माथा के मुक्त जो है उसे पूरा ही परिवार एक तोला सुबह मिला चाय वगैरह पियो इसको लेता है और मारा समारा जो पैसा हमारा बीमारी में जाता था गाय मुद्र का हम सुबह सेवन करने से सब हमारे घर में बच रहा है और हमारा जो खेती में रासायनिक खेती में पैसा ज़्यादा था वो भी सब हमारे खेत में जीरो बजट वाले इसे करने से घर में ही बच रहा है तो हमें तो इसमें बहुत आनंद आता है और मेरी सभी किसान भाइयों से प्रार्थना है कि वे सब भी इसे इसी प्रकार से करें और अपने स्वास्थ्य को बचाएँ और अपनी खेती को बचाएँ और अच्छे से अच्छा लाभ प्राप्त करें धन्यवाद नम, मेरा नाम विश्वास सिंह है ग्राम ननियरी है डाक खाना कमो मजरा जिला सहारनपुर विश्वास सिंह ग्राम ननियरी डाक खाना कमो मजरा जिला सारणपुर बैंक का खाता नंबर उतार देख पैसे, पैसे <laughs> <laughs> <laughs> मेरा <बोली जो> <laughs> नंबर है छियानवे दो सो सत्तर चौतीस चार सौ अट्ठासी तो दो सौ पोडे पे किया जी हमारी मेन खेती पॉपुलर की है अगर फिर भी हम एक मतलब मॉडल के तौर पर करते हैं यानी हम इसमें पपड़ल में जो है नर्सरी तैयार करते हैं पपड़र की और उसके अंदर मिर्च लगाते हैं और प्याज लगाते हैं मिर्ज की आमदनी बताइए मिर्ज की आमदनी जिन्हें अस्सी हजार से लेकर नब्बे हजार रुपये हमारा बीघा बढ़ता है हाँ जी बीघा इसके साल सत्तर रुपए किलो के हिसाब से मीरज बिकी है एक सवा लाख रुपए भी घेगा आपका एवरेज रहता क्या, हमारा क्या, क्या? लेकिन बाढ़ आने के कारण हमारी मिर्ज सब खराब हो गई थी आ, बहुत बहुत धन्यवाद रोज का पैसा रोज मिलता है ये बाढ़ नहीं देखती कि मील कब पेमेंट करेगा सुबह जाओ मंडी में दो और अपना पैसा लेकर के घर आ जाओ कोई दिक्कत नहीं है धन्यवाद रामपुर से ओला है जो बात कह रही है विश्वास जी हम खुद देख कर दो फुट नर्सरी थी और दो फुट में मिर्च लग रही थी तेरह बीघे और जो हाल हमने मिर्चों का देखा उनका तो उस समय साढ़े तीन सौ रुपए धड़ी का भाव चल रहा था तो इन्होंने पर्चे दिखाई नहीं क्या भाई ने शायद पैंसठ हजार रुपए बीघा तक की निकल ली थी क्या बात है पैंसठ हजार रुपये बीघा और पॉपुलर तो इन्होने सारे में पॉपुलर लगा रखा था लेकिन जब से हमारे संपर्क में आए थे शुरुआत आज भी आठ वेराइटी गन्ने की है वो जो पड़े आठ फुट पे गन्ना देख रहे हैं इनके भाई भी खड़े हैं और ऊपर तक के गन्ना लिगड़ा है वो एक का पे पचास पचास किलो गन्ना है निका। बहुं तो बहुं ऐसे ही मॉडल खड़े होंगे सभी करेंगे तो सब अपने अपने यहां प्रयोग करके देखे दूसरे को बु... उल्लास राय जी उस राय चौथी बार शिविर सुना उन्होंने ऐसा लगता है पहली बार मैंने मथुरा में शिविर सुना था उसके बाद झांसी फिर कायमगंज आज चौथी बार आया हूँ और जिस दिन से शिविर सुना था उस दिन से मेरे पास डेढ़ एकड़ भूमि है डेढ़ एकड़ में उसी दिन से ये तय कर लिया था कि जीरो बजट ही करूँगा दो गाय मेरे पास देसी उसी दिन से जीरो बजट खेती हो रही है आज पूरे में धान है पिछले वर्ष पौन किलो के लगभग भाई साहब श्री धर्मपाल सिंह जी से गेहूँ ले गया था बंसी वो बंसी गेहूँ मैंने अपने खर्चे के लिए तैयार कर लिया है नाम हुय गांव तेरह तहसील मिलक जी नाम हुस गांव गाँव तहसील मिलक जनपद रामपुर फ़ोन नंबर सतानवे दो सौ डबल जीरो लगाएगा चौंसठ छः सौ तीस ने ती, तीस नेपाल सिंह खेड़ी केड़ी नेपाल मेरी सभी किसान भाइयों को नमस्कार। मैंने सन 2006 में श्री पालेकर जी का थाना भवन में शिविर हुआ था वहां पर तीन दिन का इनका शिविर अटेंड किया था तसली मेरी खूब हो चुकी थी परंतु जब गांव में सामूहिक परिवार में मैं उसे कर नहीं पाया था घर में घर में न चलने के कारण कुछ निकम्मा भी निकम तो इसलिए नहीं चला था। दो साल पहले अपने ठाकुर धर्मपाल जी का मैंने खेत का बार बार करीब एक साल में दस बार मैं वहां पर गया उसे देखा उसके बाद भी धन जीवामृत और वो ये जीवामृत ये वगैरह मैं नहीं कुछ कर पाया परंतु अपना कच्चा गोबर खेत में रोज आना अपने हाथ से शुरू कर दिया तय किया कि घर वालों के भरोसे नहीं चलेगा आप सुबह ही उठा अपने गोबर को अपनी बुग्गी में भरना शुरू किया पशुओं को चारा डालना भी दो साल पहले ही बनने शुरू किया उससे पहले घर वाले डालते थे तो बुग्गी में भरना शुरू किया और अपने आप खेत में ले जाना शुरू कर दिया खेत में एक भी बनवा दी उस में रोजाना डालना शुरू कर दिया और और उसमें वो वो पाइप जी की तरह मैंने लगा दिया और वो दिया शुरू कर उससे खेत में बहुत अच्छी पिछले साल से बिल्कुल कतई खाद वगैरह मैंने बंद कर दिया गांव के कुछ लोग बाग में मुझे कहते थे कि तुम अपना नाश करोगे ब्रह्मपाल जी तो रात में उठकर खाद डालते हैं दिन में सबको प्राकृतिक खेती बताते हैं और रात में उठकर खात डलवाते हैं एक आज मजदूर ऐसा कर रखा है जो किसी को नहीं बताता घरवाले <laughs> बड़े नाराज भी थे पर मैं जिद करता रहा और उस काम को करता रहा मेरे दस बीघे पिछले साल धान था वो धान सड़क के किनारे था सब लोग बाग देखते थे उस खेत पर धोती भी नहीं थी खाद के कट्टों में गोबर रोजाना भर के अपना आप अप ले जाता था जब उसमें पानी पानी जिस दिन पानी चलता था, गांव के लोग बाग खूब देते थे आसपास के देखते थे उस सरबती की मुंजी 30 जुलाई को हमने लगाई थी 30 जुलाई बिल्कुल लास्ट है कोई सब में नहीं लगाई होगी चार कुंटल का प्रति बीघा निकली और इतनी चमक उसमें थी कि लोग बाघ अपनी चमक को कितना ही सफेद कपड़ा पहन के चले गए वे अपनी चमक को भूल गए और मुंजी की चमक को गाते रहे गंगो जिस समय मंडी में वो गई उस दिन का रेट सबसे टॉपर रेट मारा था और सबसे पहले प्रति हमारी मुंजी के चारों तरफ सब मुंजी उस दुकान पर आसपास के की आरतियों की छोड़ दी लोग उन्होंने जो वे थे ग्राहक और वो हमारी मुंजी पर लिपट गए है जी चार कुंटल का प्रति बीघा निकली जी ये तो बताओगा ये छोटा भाई क्योंकि मैं तो निकम्मा हूं पहले ही आपको बताया मैं तो वही काम शुरू कर रहा था जी बस था। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप बहुत अच्छे तरीके से ऐसा करें और जो धन जीवामृत और जीवामृत का प्रयोग करने से तो अति लाभ होगा जिसको आप अपने आप बताते फिरेंगे समस्या आपके सामने भी वही आवेगी कि अपना आप करके दिखाना पड़ेगा घर वालों को धन्यवाद नंबर नेपाल सिंह जी नंबर बता दीजिए आपको तुम्हें नेपाल नेपाल सिंह जी ने कम में नंबर नंबर सतानवे अट्ठावन उनतालीस पैंसठ बीस सत्तानवे अट्ठावन उनतालीस पैंसठ बीस गांव खेड़ी खुशनाम पोस्ट ऑफिस गड़ियासनपुर डिस्ट्रिक्ट श्यामली नाम नेपाल सिंह गांव खेड़ी खुशनाम पोस्ट गड़ियासनपुर डिस्ट्रिक्ट श्यामली फोन नंबर सत्तानवे अट्ठावन उनतालीस पैंसठ बीस खेड़ी खुशनाम अंशुलपुर के कोई हैं क्या अंशुलपुर बताया ना भाई साहब अंशुलपुर नहीं। अच्छा रामवीर सिंह अभी जैसे नेपाल सिंह जी अभी आए नेपाल सिंह जी का नाम हमारी लिस्ट में अभी नहीं था हमने सबसे जो किसान खेती कर रहे हैं शून्य लागत प्राकृतिक खेती सबसे नाम पते मांगे थे मॉडल्स की नेपाल सिंह जी ध्यान इधर आपने नाम नहीं दिया अपना गलती है ना तो इसलिए सभी लोग ध्यान रखें शून्य लागत प्राकृतिक खेती जो किसान कर रहे हैं वो अपना नाम पता मोबाइल नंबर ये सब एक कागज पर लिख करके यहां दे दें जिससे हमारी लिस्ट में तो नाम रहा है कि भाई कौन कौन कर रहा है ठीक है जिन्होंने नहीं दिया है आज दोपहर तक मुझे या ठाकुर साहब को दोनों में से किसी को दे दीजिए प्लीज क्लिक अब हम गन्ने के बारे में शुरुआत नहीं करेंगे क्योंकि <laughs> <laughs> <laughs> ये भाग जाएंगे इस डेट को अटका कर सकता है लिखिए धान धान की खेती धान उसके साथ गेहूं सरसों चना सारी फसलें रबी और जायज ग्रीष्मकालीन को क्या बोलते हैं आप जायज बोलते ना वर्षाकालीन शीतकालीन यानी ग्रीष्मकालीन सभी भक्त के लिए कॉमन पैटर्न कॉमन पैटर्न सामान्य ंबर एक देशी में ही बोना है देशी में ही बोना है देशी किस्में उपलब्ध नहीं तो उन्नत बोना है देशी किस्में अगर उपलब्ध नहीं तो उन्नत बोना है लेकिन किसी भी हालत में संकर और जन्क अभियांत्रिकी रूपांतरित बीज नहीं बोना है लेकिन किसी भी हालत में संकर बीज और जन्मुक अभियांत्रिकी रूपांतरित बीज यानी जीएम बीज नहीं होना है नहीं बोना है अगर देशी अथवा उन्नत बीज भी उपलब्ध नहीं है अगर देशी अथवा उन्नत बीज उपलब्ध नहीं है तो शंकर फसल में से ताकतवर बढ़िया कीट मुक्त पौधे चुनकर उनके बीज रखेंगे अगर देशी और उन्नत उपलब्ध नहीं है शंकर है तो संकर फसल में से ही अच्छे अच्छे पौधे चुनकर कल जैसे बताया ना उनमें से बीज रखेंगे और हर साल चुनाव करते करते एक नई किस्म हमें विकसित करेंगे यानी वाल्या का कौन बनाएंगे वाल्मीकि बनाएंगे है ना वाल्या का कौन बनाएंगे वाल्मीकि बनाएंगे अब दावा किया जाता है कि शंकर बीज देशी बीज से अधिक उपज देने वाले होते हैं क्या कहते हैं कृषि वैज्ञानिक कि शंकर बीज देशी बीज से अधिक उपज देने वाले होते हैं ना आप भी कहते हैं हाँ बिल्कुल ठीक है सही बात है सही बात लेकिन गलत है ये कृषि वैज्ञानिक झूठ बोलते हैं गलत बोलते हैं गुमराह करते हैं कि शंकर बीज अधिक उत्पादन देने वाले होते हैं जब मैं दावा करता हूं कि ये लोग झूठ बोलते हैं तो मेरा दायित्व तो बनता है कि मैं सब्रमान सिद्ध करूं हम देखेंगे जैसे धान है धान तो सब लेते हैं ना आप हाँ धान है तो मैंने प्रयोग किया एक एकड़ में बंसी के ऊपर भी किया धान के किस्मत भी किया एक एक एकड़ में शंकर बीज बोया आप संकरी कहते हैं ना हैबिट कहते हैं हाँ हिंदी में हैबिट कहते हैं इंग्लिश में शंकर कहते हैं और तो दूसरे एक एकड़ एक में देसी बीज बोया यहां शंकर बीज बोया यहां देशी बीज बोया कुछ भी नहीं डाला रासायनिक खाद नहीं गोबर का खाद नहीं कंपोस्ट नहीं वर्मी कंपोस्ट नहीं कुछ भी नहीं डाला मैं तो छिड़काव किया केवल बीज बोया खरपतवार का नियंत्रण किया निराई गुराई की और फसल काटी फसल काटने के बाद मालूम पड़ा कि संकर बीज का उपज पांच क्विंटल और देशी का सात क्विंटल अगर कुशी वैज्ञानिक कहते हैं कि शंकर बीज देशी बीज से ज्यादा उत्पादन देने वाले होते हैं तो देना चाहिए नहीं दिया कम दिया इसका मतलब है ये कुछ वैज्ञानिक झूठ बोलते हैं गुमराह करते हैं कि शंकर बीज अधिक उत्पादन देने वाले होते हैं दूसरे साल दूसरा प्रयोग किया एक एकड़ में शंकर बीज बोया और एक एकड़ में देशी बीज बोया यहां भी रासायनिक खाद डाला और यहां भी रासायनिक खाद डाला यहां भी छिड़काव किया यहां भी छिड़काव किया रासायनिक खाद डालने के बाद चमत्कार हुआ संकर बीज का उत्पादन एटीन क्विंटल अठारह क्विंटल नौ क्विंटल देश इसका मतलब है जब मैंने शंकर बीजों को रासायनिक खाद नहीं डाला देशी बीज से उत्पादन कम दिया जब रासायनिक खाद डाला तब ज्यादा दिया इसका मतलब है अधिक उत्पादन बीज का परिणाम नहीं है काय का परिणाम है रासायनिक खाद का ये लोग झुट बोलते हैं कुछ वैज्ञानिक झुट बोलते हैं सफेद झुट बोलते है जैसे मैं उदाहरण दूंगा अगर आपके पेट में शराब नहीं है तो 15 फीट के रास्ते से सीधे चलते हैं, चलते हैं ना लेकिन जैसी शराब पेट में गई 36 फीट का रोड कम गिरता है भांगड़ा डांस करता है यहां से वहां से वहां है ना ये काय का पर है हाँ यहां बैठे हुए छोड़कर बोल रहा हूं मैं ये काय का परनामा है शराब का उसी तरह जब मैंने रासायनिक खाद नहीं डाला शंकर बीज ने देसी से कम उत्पादन दिया रासायनिक खाद डालने के बाद ज्यादा दिया इसका मतलब है ये अधिक उत्पादन बीज की अनुंशिकता नहीं है बीज का अनुंशिक गुणधर्म नहीं है तो क्या है परिणाम है रासायनिक दिमाग में से वो बात निकाल दीजिए कि शंकर बीज अधिक ऊपर देने वाले होते हैं दूसरी बात ये कृषि वैज्ञानिक दावा करते हैं कि शंकर बीज अधिक मुनाफा देते हैं मूर्ख बन है ये बना रहे किसानों को स्तविकता यह कि शंकर बीज न तो अधिक उत्पादन देने वाले होते हैं न तो अधिक मुनाफा भी देते हैं कैसे जरा हम देखेंगे से धान है ये शंकर धान है सहराद्री उसकी किस्म है यह उन्नत धान है नाम बहुत अच्छे रख जया पद्मा माधुरी दीक्षित कैदी नंबर नौ और ये देशी बंसी अपना बासमती दिल्ली के मीटिंग में मैंने पूछा कि तीनों का प्रति एकड़ औसतन उपज कितना है तो बताया गया कि शंकर का 24 क्विंटल प्रति एकड़ है उन्नत का 18 क्विंटल प्रति एकड़ है और देशी का बारह क्विंटल प्रति एकड़ ये मान्य के लिए कठिन है लेकिन ठीक है अब मिलिंग परसेंटेज कितना है संकल्प का है 50 परसेंट यानी 24 क्विंटल धान है तो बारह क्विंटल चावल मिलते हैं उन्नत का 60 परसेंट है 60 और देशी का पचहत्तर प्रतिशत सेवेंटी परसेंट इसका मतलब है ये शंकर के चावल हमें मिल गए बारह कुंटल उन्नत के चावल मिल गए साढ़े दस क्विंटल और देशी के मिल गए नौ कुंटल शंकर कोई खाता नहीं शंकर चावल में न तो स्वाद होता है न सुगंध होता है न पौष्टिकता होती है न औषधि मूल्य होता है कुछ भी नहीं होता कोई मानव खाता नहीं देश का स्वर भी उसको खाता नहीं क्योंकि उसमें कुछ होता ही नहीं इसलिए प्राणियों के गाय बैलों के फीड में फीड यानी क्या बोलते हैं आप उसको अलग हाँ आ, उसमें वो उपयोग मिलाते हैं। अगर आप उसका इंक्वायरी करेंगे तो उसकी कीमत है पंद्रह रुपए प्रति किलो राइस यानी पंद्रह सौ क्विंटल ये है रुपए कुछ उन्नत और कम से कम साठ रुपए क्विंटल है किलो, किलो, साठ रुपए किलो है सॉरी तीन हजार रुपये क्विंटल छ हजार ज़्यादा है नहीं मैं कम से कम कोई खड़ा नहीं होना चाहिए कि इतने कीमत कैसे बताई आपने कम से कम दे रहा हूं ये अठारह हो गए शंकर के आपके पॉकेट में कभी आती नहीं हो तो बैंक में थे साहूकार के तरफ चले जाते हैं ये है तीस हजार और ये मिल गए चौपन चौवन हजार शंकर बीज खरीदा रासायनिक खाद खरीदा कीटनाशक दवा खरीदी और भस्माशु ट्रैक्टर खरीदा और कर्जा बढ़ गया वापिस नहीं दे सका तो 50 मिली इंडो सल्पान खरीदा मोक्ष प्राप्ति के लिए कितने मिल गए अठारह हजार अठारह हजार खर्चा निकालते कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तो जीरो बजट उन्नत में आपको 30,000 मिल गए वही तरीका रासायनिक खाद डालना है कीटनाशक दवा डालना है ब्रिज खरीदना है हाथ में कुछ भी नहीं आती बंसी देशी बासमती में आपने केवल पहले साल बीज लाया बाद में बीज लाने की आवश्यकता नहीं हमारे बीज कायम चलेगा घन जीवामृत जीवामृत और कीटनाशक दवा जो लिख कर दी उसका छिड़काव आपको चौवन हजार रुपए कम से कम मिल गए हमारा चावल सत्तर रुपए किलो ये उन्नत जाता है देशी सौ रुपए एक सौ बीस जाता है सुगंधित मैं आपको कम से कम बोल रहा हूं चौवन हजार रुपए मुझे बताइए मुनाफे किसने दिए देशी ने दिए तो क्यों दौड़ रहे हो उनके पीछे कब दौड़ रहे हो कोई आवश्यकता नहीं दौड़ने की कोई आवश्यकता नहीं बहिष्कार डालो बहिष्कार डालो उस पर कृषि वैज्ञानिकों ने दिया हुआ एक भी बीज हमने नहीं बोना है हम आपको बीज देंगे देश नंबर दो नंबर दो बीजों को बीजामुष से संस्कार करें, नंबर दो बीजों को बीजामुष से संस्कार करें और पौषशाला में धान के पौधे उगाए बाकी बाकी बीजों को बीजों का संस्कार करें धान के पौधों को घोषशाला में उगाए कल विषय हो गया नंबर तीन भूमि की दो बार जोताई करें भूमि की दो बार जता जोताई करें ट्रैक्टर से गहरी जोताई न करें ट्रैक्टर से गहरी जोताई न करें अगर ट्रैक्टर का उपयोग करना ही है तो कल्टीवेटर अथवा रोटावेटर से करें अगर ट्रैक्टर का उपयोग करना है तो कल्टीवेटर अथवा रोटावेटर से करें अंतिम जोताई के पहले अंतिम जोताई के पहले प्रत्येक एकड़ सौ किलो घन जीवाम्बूत नंबर एक प्रत्येक एकड़ सौ किलो घन जीवाम्बूत नंबर एक 200 दो 200 किलो घने जो नंबर दो अथवा 200 किलो घने जो नंबर दो अथवा 100 किलो गोबर गैस लड़ी घने जो घने जो अमृत गोबर गैस लवि से बना हुआ घने जो नंबर तीन एक एकड़ भूमि पर समान रूप में छिड़क दे एक एकड़ भूमि में समान रूप में छिड़क दे और अंतिम जोताई से उसको मिट्टी में मिला दे और अंतिम जोताई से उसको मिट्टी में मिला दे नंबर तीन नंबर चार धान के खेती में पानी भरने के बाद धान के खेती में पानी भरने के बाद अथवा बारिश का पानी संग्रहित होने के बाद धान के खेती में सिंचाई का पानी भरने के बाद अथवा बारिश का पानी संग्रह होने के बाद एक एकड़ पानी में पानी में भरे हुए पानी में एक, एक एकड़ जगह पर 200 लीटर जीवामृत पानी में डाल दे समान रूप में छिड़क दे पानी में 200 सौ लीटर जीवामृत प्रत्येकड़ भरे हुए पानी में क्या करें डाल दे छिड़क दे बाद में किचड़ बनाए तो पडलिंग को क्या कहते हैं पडलिंग किचड़ बनाते हैं हां पाटा पाट हाँ। पाट बोलते ना बाद में पाटा करें पडलिंग करें करे। किचड़ बनाए रोपाई के लिए किचड़ बनाते हैं ना हाँ कदूर कदूर बने ओके हो गया किचड़ बने गेहूं के फसल में धान है ना खत्म बीच में आ जाएगा ना चिंता न करें बीच में धान आ जाएगा गेहूं आएगा गेहूं के खेती में सरसों धनिया और मेथी का छिटा होना चाहिए गेहूं के फसल में सरसों धनिया और मेथी का थोड़ा छिटा होना चाहिए पचास ग्राम सरसों डालते हैं एक किलो धनिया डालते हैं आधा किलो मेथी डालते वक्त एकड़ का बताया मैंने ज्यादा बोया नहीं अलग अलग देखिए एक साथ नहीं होता यहां एक पौधा होता है वहां होता है छ छ फीट पर सात सात फीट पर एक पौधा होता है ये क्या काय के लिए है? हमारे मित्र कीट आते हैं ना उनके लिए साथ में हवा को रोकने के लिए साथ में जो दुश्मन कीट आते है पहले वहां आते हैं। हाँ एक एकड़ एक के लिए एक किलो धनिया 50 ग्राम सरसों आधा किलो में बिल्कुल थोड़ी थोड़ी छिटा आता है ये सब मिक्स करना है नहीं तो ये भी करते हैं कि पांच लाइन गेहूं की एक लाइन सरसों की ये भी करते हैं पांच लाइन गेहूं की एक सरसों की ये भी करते हैं जो भी आप ऊंची समझे करे ठीक है हा लिखे धान जिसमें धान आ गया धान के पौधे पौधशाला से उखाड़कर धान के पौधे पौधशाला से उखाड़कर उनकी जड़े बीजामृत में डूबोना है और रोपाई करना है उनकी जड़े बीजामृत में डूबोना है और रोपाई करना है रोपाई के लिए अंतर रोपाई के लिए अंतर साठी अथवा लोहंदी यानी साठ दिन में आने वाली अथवा नब्बे दिन में आने वाली धान की किस्मों के लिए आपके यहां है क्या साठ दिन में पकने वाली धान है ना हा साठी अथवा लोहंदी के लिए छ इंच बाय तीन इंच दो कतारों के बीच छह इंच दो पौधों के बीच तीन इंच इंच बाय तीन इंच एक सौ बीस एक सौ बीस दिन की फसले के लिए जो सुधारित उन्नत होते हैं एक सौ बीस दिन वाले होते हैं नौ इंच बाय साढ़े चार इंच दो लाइन के बीच नौ इंच दो पौधों के बीच साढ़े चार इंच एक दिन वाली किस्में देशी एक दिन वाले देशी किस्में जो ज्यादा बच्चे करते हैं टीलर करते टर को क्या करते कल कल करते हैं एक फीट बाय छ इंच बारह इंच बाय छ इंच एक दिन वाली फसलें और एक 150 के ऊपर की फसलें जो बासमती हैं जो बहुत देरी से पकती हैं 150 सौ पचास एक सौ पचहत्तर डेढ़ फीट बाय 9 इंच उनको ज्यादा कर ले आते हैं घेर करते हैं पूरा डेढ़ फीट बाय 9 इंच ऊंची ऊंचाई भी बढ़ती है साठ दिन की किसके पास है किस्में साठ दिन को पकने वाली दो महीने में पकने वाली धान की किस्म किस्में किसके पास है किसके पास है आपके पास है बहुत बढ़िया ठीक है बासमती कौन लेते हैं बासमती वाले कौन बहु है बहुत बढ़िया देहरादून बासमती देहरादून वाले कौन है ग्यारह 21 अरे सारे पाकिस्तानी भाई है यहां भारतीय एक भी नहीं है ठीक है ठीक है ठीक है ग्यारह इक्कीस पाकिस्तानी बोलते उसको ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है दूसरी भी हम वेरायटी देंगे लिखिए नाम सुगंधित बहुत ही बढ़िया वेरायटी हम आपको देंगे चिन्नौर काटे चिन्नौर आटे चिन्नौर आंबे मोहर एच एम काला नमक जिवगे साल गोविंद भोग हाँ गोविंद भोग विष्णु भोग धुबराज बादशाही कोलम सुगंधि साल कोलम बादशाही भोग बादशाही कोलम है वो ये बादशाही भोग है केवल बादशाह खाता था बहुत सारी वेराइटी सुगंधित हमारे पास है जो हमने पूरे देश में से संकलित किए हैं आपको भी बीज देने का प्रयास करेंगे बहुत अच्छी वराइटी है पैदावार आपकी इक्कीस या ग्यारह ग्यारह इक्कीस की कितनी होती है एक एकड़ में एक एकड़ में बारह क्विंटल अठारह अच्छा क्विंटल अठारह अच्छा क्विंटल हो गया समाप्त हो गया हाँ? अभी अमृतसर में जाइए हमारा पिंगलवाड़ा चैरिटेबल ट्रस्ट का एक सत्तर एकड़ का फार्म है जीरो बजट का अमृतसर के शहर से सटा हुआ ये पाकिस्तानी बासमती चौबीस क्विंटल लिया है एक एकड़ में जीरो जीरो बजट में 24 क्विंटल कम से कम 18 से 24 हमारी रेंज है सुगंधित की सुगंधित की की दूसरी बात कितना उत्पादन मिलता है ये मत देखिए नोटा कितनी मिलती है ये देखिए मुनाफा कितना मिलता है ये देखिए उत्पादन तो कम नहीं होगा दाम दुगुने मिलेंगे आपका गेहूं क्या भाव दाम जाता है तेरा हमारा खाने का गेहूं पच्चीस सौ रुपए तीन रुपए क्विंटल कत हम लगती है वेटिंग लिस्ट है अभी बंसी का हमारा चावल सत्तर रुपए अस्सी रुपये सुगंधी 100 तक जाता है आपका कितने का जाता है हमारा गुड़ सौ रुपये किलो गुड़ 80 रुपए किलो आपका गुड़ क्या भाव जाता है फिर आप बताइए आप ही सोचिए क्या करना है आप ही सोचिए ठीक है ठीक है हा गेहूं में बंसी गेहूं में बंसी लेना है और दलिया के लिए कटिया लेना है हम आपको बीज देने का प्रयास करेंगे चपाती रोटी के लिए बंसी और दलिया के लिए कटिया इतना नहीं वो कटिया का बहुत बढ़िया बनता है कटिया स्पेशल एक्सपोर्ट होता है मध्य प्रदेश का कटिया सारे दुनिया में एक्सपोर्ट होता है विख्यात है बुंदेलखंड का तो विख्यात है कोई सवाल है नहीं लेकिन बंसी लेने के बाद थोड़ा देखिए दामाद जी को बुलाई मत आफत आ जाएगी नंबर पांच हाँ। बीज बोते समय धान छोड़कर बोल रहा था बाकी फसले, फसले। बीज बोते समय प्रत्येक 100 किलो घन जी दो में से कोई एक प्रति एकड़ सौ किलो घने जो आंबू दो में से कोई एक बीस के साथ बो दे बीस के साथ बो दे दो में से कोई एक गेहूं हो चना हो सारी फसले करीब कभी मूंग हो उड़द हो बीस के साथ बो दे दूसरा डोज घनज अमृत का दूसरा डोज बूस्टर डोज फूलों की स्थिति में जब बालियां बाहर निकलती हैं अथवा फूल फूलों की स्थिति होती है फ्लॉजिंग स्टेज एट द फ्लॉरिंग स्टेज फूलों की स्थिति में प्रत्येक एकड़ सौ किलो घनज अमृत दो कतारों के बीच में फेंक दे प्रति एकड़ सौ किलो घना जो अमृत दो कतारों के बीच में छिड़क दे अथवा डाल दे जैसे डालते हैं ना उसी तरह। शीतल रासायनिक खाद डालने की विधि कैसी हो है? तीन प्रकार की होती है बोते है ना एक तो क्या करते हैं आप छिड़ देते ब्रॉडकास्ट करते नहीं तो क्या करते हैं बो देते है नहीं तो मुट्ठी से डाल देते अब रासायनिक खाद के बजाय घर में जीवामृत इसी तरह डालना है एक तो क्या करना है फेंक देना है नहीं तो बो देना तो मुट्ठी से डाल देना है ठीक है और यूरिया डालते हैं छेड़ देते हैं ये भी छेड़ देना है ठीक है हाँ। अब लिखे सिंचन सिंचन में जीवामृत यानी जो बालानी खेती है उसके लिए डोज हो गया जो बागानी खेती है ना असिंचित वर्षाधारित ये दो डोज काके घनी जीवामुके हो गए घन जो अमृत किसने छिड़के यानी पानी कैसे लगाएंगे उसको ऐसे छिड़क है और नीचे गिरते है दो लाइन के बीच में डाल देना है यूरिया डालते हैं ना नमी तो होती है नमी होती है यूरिया कब डालते हैं आप हाँ बस उस समय ठीक है हा असिंचित क्षेत्र नहीं है सिंचाई में है है ना धान हो या गेहूं सभी फसलें सिंचाई के साथ जीव अमृत धान गेहूं या सभी फसलें कॉमन बैटर एकड़ दो सौ लीटर जीवामृत प्रति एकड़ 200 लीटर जीवामृत मैंने में एक बार या दो बार मैंने में एक बार या दो बार सिंचाई के पानी के साथ दे देना है सिंचाई के पानी के साथ दे देना है वर्षा वर्षाधारित है तो, तो जीवामूत पानी देने का सवाल ही नहीं? नहीं है है ना लेकिन अगर सिंचाई है तो पानी के साथ जीवाम्बूत दे देना है धान हो गेहूं हो या कोई भी फसल ठीक है हा अब लिखे जीवामूत का छिड़काव जीवामृत का खड़ी फसल पर छिड़काव पहला छिड़काव रोपाई या बोवाई के एक महीने के पश्चात बोवाई बीज बोवाई अथवा रोपाई के एक महीने के पश्चात पहला छिड़काव प्रत्येक एकड़ सौ लीटर पानी 5 लीटर कपड़े से छाना हुआ जो अमृत प्रत्येक एकड़ सौ लीटर पानी 5 लीटर कपड़े से छाना हुआ जीव अमृत दूसरा छिड़काव 21 दिन के बाद पहले छिड़काव के 21 दिन के बाद दूसरा छिड़काव प्रति एकड़ डेढ़ लीटर पानी 10 लीटर जीवामृत प्रति एकड़ 10 लीटर पानी आप लग लीटर पानी 10 लीटर जीवामृत मैंने बता दिया तो आप थोड़ी लिखने वाले हैं डेढ़ लीटर पानी दस लीटर जीवामुद तीसरा छिड़काव इक्कीस दिन के पश्चात तीसरा छिड़काव इक्कीस दिन के पश्चात प्रति एकड़ दो सौ लीटर पानी बीस लीटर जीवामुत प्रति एकड़ दो सौ लीटर पानी बीस लीटर जीवामुद और आखरी छिड़काव ये सभी फसलों के लिए है। धान है गेहूं सबके लिए है हाँ। हाँ। आखिरी छिड़काव दाने दुग्ध अवस्था में होते समय दाने दुग्ध अवस्था में होते समय अथवा फल फलिया फल बाल्यावस्था में होते समय अथवा फल फलिया फल बाल्यावस्था में होते समय प्रत्येक एकड़ 200 लीटर पानी प्रत्येक एकड़ 200 लीटर पानी 6 लीटर खट्टी छाछ छः लीटर खट्टी छाछ अथवा अथवा प्रति एकड़ 200 सौ लीटर सप्तान्याकूर अर्क अथवा प्रति एकड़ 200 सौ लीटर सप्तधान्यांकुर अर्क लिखे धान के खेत में जब पानी भरते हैं धान के खेत में जब पानी भरते हैं तब ग्रोमस नाम का फंगस ये बोर्ड पर लिख दिया है ग्रोमस ग्रोमस नाम का फंगस पपुंथ ग्लोमस नाम का फपुंत जीवामृत के माध्यम से जड़ों के पास जाता है जीवामृत के माध्यम से जड़ों के पास जाता है जीवामृत के माध्यम से जड़ों के पास जाता है हवा से, से नाइट्रोजन लेता है जड़ों को उपलब्ध कराता है इसलिए धान में आंतर फसल लेने की आवश्यकता नहीं है इसलिए धान में पानी भरने के बाद आंतर फसल लेने की आवश्यकता नहीं है फंगस प्रंग, के आठ प्रकार हैं हमारे देश में आठ ही प्रकार देशी गाय के आत्मे मिलते हैं ठीक है अब फसल सुरक्षा फसल सुरक्षा पत्तों पर कीटों के अंडे दिखाई देते हैं पत्तों पर कीटों के अंडे दिखाई देते हैं अथवा छोटे छोटे कीट दिखाई देते हैं तभी कीटनाशक दवाओं का छिड़काव करना है तभी कीटनाशक दवाओं का छिड़काव करना है जैसे कल मैंने बताया था अगर कीट नहीं है तो छिड़काव की आवश्यकता नहीं है पत्तों पर अगर छोटे छोटे धब्बे दिखाई देते हैं पत्तों पर अगर छोटे छोटे धब्बे दिखाई देते हैं का उपयोग करें अन्यथा नहीं पफनाशी दवाओं का उपयोग करें अन्यथा नहीं धान छोड़कर बाकी फसलों को धान छोड़कर धान छोड़कर बाकी फसलों को वे फसले कतार में बोने के वजह से वे फसले कतार में बोने के वजह से एक नाली छोड़कर एक में हम पानी देना है एक नाली छोड़कर एक में हमें पानी देना है जिससे पानी की पचास प्रतिशत बचत होती है जिससे पानी की पचास प्रतिशत बचत होती है गन्ने वाले सभी आ जाने के बाद गन्ना लेंगे अभी रात दिख रहा हूं मैं शायद शाम तक आ जाएंगे देखिए ये आपकी कतारे हैं गेहूं हो चना हो सरस हो कोई भी है ना कतारे मूंगफली हो मूंग हो उड़द हो कतारे अब आपने क्या किया यहां नाली निकाला यहां पानी दिया यहां भी आपने नाली निकाला यहां भी पानी दिया यहां भी नाली निकाला हर नाले में आप पानी देते हैं तो 100 प्रतिशत पानी चाहिए लेकिन अगर यहां पानी दिया और यहां नहीं दिया यहां पानी दिया यहां नहीं दिया तो यह पानी इनके जड़ों को मिल गया इनके मिल गया, है ना यह पानी इनको मिल गया इनको मिल गया इनको मिल गया तो यहां पानी की आवश्यकता है क्या नहीं मैं एक हाथ से पानी पीता हूं तो मेरे पेट में जाता है दो हाथों से पीता हूं तो उसी पेट में जाता है ना तो फिर दो हाथों से पीने की आवश्यकता है क्या नहीं अगर यहां हमने पानी दिया इधर की जड़े पानी लेंगी इधर की जड़े पानी लेगी तो उसी पेट में जाएगी याद देने की आवश्यकता नहीं है यह पानी से दोनों को मिल जाता है यानी पचास प्रतिशत बचत हमारी वही हो जाते है ना दूसरी बात अगर हम यहां पानी देते हैं और यहां आच्छादन करते हैं यहां पानी देते यहां अच्छा दन करते हैं। एक में पानी एक में आच्छादन एक में पानी एक में आच्छादन तो क्या होता है ये तो 50 प्रतिशत बचत हो गई अब ये आच्छादन जो नमी हवा में उड़कर जाने वाली है आप 100 लीटर पानी देते हैं भूमि को तो भूमि के ऊपर जो छेद होते हैं छेदों में से बाष्प से 40 से लेकर 50 प्रतिशत पानी कहा जाता है हवा में उड़कर जाता है लेकिन जब आप आच्छादन करते हो दो के बीच में एक में पानी दिया आचरण किया यहां उड़ने वाली नमी कहां बची वही बची रही और ये पच्चीस परसेंट पच्च बचत पहले पचास हो गई अधिक पच्चीस अब यह काष्ठ क्या करता है रात को हवा से नमी खींचता है जीरो बजट खेती में कुए में कितना पानी है कैनाल में कितना पानी है बोर्ड में पानी कितना है ये हम नहीं देखते हम देखते भगवान ने दिया हुआ महासागर वो है हवा हवा पानी का महासागर के ऊपर आर्द्रता होती है नमी होती है यानी 100 लीटर हवा है तो नब्बे लीटर पानी है जाडे में पैसठ प्रतिशत रिलेटिव रिलेटिविटी यानी 100 लीटर हवा है तो जाड़े में पैसठ लीटर पानी है और धूप काने में पैतीस चालीस लीटर अरे हवा का पानी महासा करे हवा पानी का मास है। और हवा से पानी खींचकर जड़ों को उपलब्ध करने वाले दो प्रकार होते हैं एक तो ह्यूमस होता है और एक होता है एक किलो ह्यूमस एक दिन में हवा से रात को छ लीटर पानी खींचता है और जड़ों को है। क्या करता है एक किलो ह्यूमस एक दिन में हवा से छह लीटर पानी बगड़ता है खींचता है अफसर करता है जड़ों को उपलब्ध कराता है और ये रात को विशाल मात्रा में खींचता है नमी खींचता है और जड़ों को उपलब्ध कराता है। मैं उदाहरण दूंगा आपको एक समय बहुत कम है इसलिए गड़गड़बड़ कर रहा हूं कि मई मैं महीने में दोपहर को दो बजे आप खेत में जाइए वहां एक सूखे घास का बंडल बंडल को क्या कहते हैं आप हिंदी में क्या कहते हैं गट्ठा हाँ वहां पड़ा है उसको हाथ में उठाइए उसको मोड़िए तुरंत मोड़ता है टूटता है क्योंकि उसमें नमी नहीं उसके नीचे की मिट्टी खोद कर देखिए कोई नमी नहीं है शुष्क है पूरा शुष्क है आप वो गठा वहां रख दीजिए घर में चले आइए दूसरे दिन प्रातः काल चार बजे वहां जाइए प्रातः काल चार बजे वो गट्टा हाथ में लीजिए तोड़ने का प्रयास करिए टूटता नहीं नीचे की मिट्टी दीजिए है अब तो सिंचन नहीं किया ये पानी कहां से आ गया कहां से खींचा हवा से खींचा हवा महा से आकर भाई साथियों ये दिमाग में से पानी निकाल दीजिए पानी भर दिया कुछ वैज्ञानिकों ने चोटी हिमालय की चोटी पर या शहदी के चोटी पर 5000 फीट ऊंचाई पर हरे भरे वृक्ष मई मैं महीने में खड़े है। हैं सारे जलस्त्रोत सूख गए हैं कुएं सूख गए तालाब सूख गए कहीं भी पानी नहीं है लेकिन पौधे हरे भरे हैं और फलों से लदे हुए कहां से पानी लेते हैं हवा से लेते हैं ये काष्ठ ये ह्यूमस बनाने वाला लिग्निन सेल्यूलोस बड़ी मात्रा में हवा सेठ पानी खींचता है बड़ी मात्रा में पानी खींचता है और बड़ी मात्रा में पानी है। अकाल में भी हमारे महाराष्ट्र में नब्बे प्रतिशत मौसमी के संतरे के बगीचे सुख गए अनार के बगीचे सूख गए हमारे झीरो बजट के बगीचे जिंदा है और फलों से देखे हैं ये चमत्कार लाखों लोगों ने देखा अगर अकाल में जंगल क्यों खड़े होते हैं मुझे बताइए अकाल में आपके फल पेड़ पूरे को पानी नहीं होता लेकिन जंगल के पेड़ पौधे इमलियों को अनंत इमली लगते हैं। कहां से पानी लेते हैं ईश्वर ने सारी व्यवस्था की है आपके ऊपर वो ठेका नहीं दिया है आपको ठेका नहीं दिया ख्याल में तो साथियों पानी की निर्मित कारखाने में हो सकती लेकिन बचत जरूर कर सकते इस तरह हम जब हम आच्छादन डालते हैं हवा से नमी खींचते पंद्रह प्रतिशत बचत कुल मिलाकर नब्बे प्रतिशत बचत होती है 90 प्रतिशत साथियों जितनी पानी की बचत उतनी बिजली की बचत जितनी पानी की बचत उतनी बिजली की बचत इसका मतलब है जीरो बचत खेती में आपको पानी की बचत 10 प्रतिशत पानी चाहिए 10 प्रतिशत बिजली चाहिए अगर आपके देश की सरकार आपके राज्य की सरकार जीरो बजट खेती को एज ए पॉलिसी नीति का स्वीकार करती है तो उत्तर प्रदेश सरकार के पास आज सिंचाई के लिए जितना पानी है उसी पानी में से 10 गुना ज्यादा किसानों को पानी दे सकते हैं सिंचाई का जितनी बिजली आज, आज आपके सरकार के पास है उसी बिजली से दस गुना ज्यादा एकड़ को बिजली दे सकते हैं ये चमक का हो सकता है ये एटॉमिक पावर स्टेशन लगाने की आवश्यकता नहीं और ये आपके कोयले से बने हुए पावर स्टेशन लगाने की आवश्यकता नहीं जो पर्यावरण का विनाश कर रहे हैं और जीव जमीन का विनाश कर रहे हैं तो लिखिए एक को छोड़कर एक नाली में पानी देना एक को छोड़कर एक नाली में पानी देना एक को छोड़कर एक नाली में पानी देना मैं गेहूं के बारे में बोल पाऊंगे बाकी सबके बारे में बोलता हूँ धान है गेहूँ के बारे में गेहूं को नजदीक होता है और जिस नाली में पानी नहीं दिया वह आच्छादन करना जिस नाली में पानी नहीं दिया उसमें आच्छादन करना इससे कुल 90 प्रतिशत पानी की बचत होती है इससे कुल 90 प्रतिशत पानी की बचत होती है 90 प्रतिशत बिजली की बचत होती है वाई कैन क्रिएट द वॉटर एंड इलेक्ट्रिसिटी बट वी कैन सेव द बोथ 90 प्रतिशत बचत होती है हाँ, बीजों का शुद्धिकरण बीजों का शुद्धिकरण फसल के मुख्य किस्म किस्म के पौधों से फसल के मुख्य जो किस्म ली हैं हमने वैगी ली हैं किस्म ली हैं उन पौधों से कोई अलग पौधा अगर है उन पौधों से अलग गुणधर्म का कोई पौधा है वह मिलावटी पौधा होता है उसको उखाड़िए वह मिलावटी पौधा होता है उसको उखाड़िए हमारे बीज शुद्ध हो जाएंगे एक ही किस्म के बीज हमारे पास आ जाएंगे हाँ बीज प्रमाणीकरण बीज प्रमाणीकरण कल कर, कल जिस तरह विधि बताया कल बीष प्रमाणीकरण की विधि जो बताई वो सभी फसल में अमल में लाना है कल बीज प्रमाणीकरण की जो विधि बताई वो सभी फसलों में अमल में लाना है अब लिखेगा खरपतवार का नियंत्रण घास का नियंत्रण किसान घास को निमंत्रण देते हैं किसान घास को निमंत्रण पत्रिका भेजते हैं तब घास आती है कैसे तो मैं बताऊंगा आपको ये भी लिखा क्या वाक्य मैं बताऊंगा जी हा आपका भरोसा ही नहीं है हाँ मैं बताऊंगा आप यूरिया डालते डालते हैं ना के लिए डालते हैं ताकि फसल तेजी से बढ़े अब मुझे बताइए यूरिया डालने के बाद केवल फसल ही तेजी से बढ़ती या खड़पतवार भी बढ़ते हैं <laughs> खड़पतवार बढ़ाने का काम किसने किया आपने किया और उसके पीछे बंदूक लेकर दौड़ने वाले आप निमंत्रण पत्रिका भेजते तब आते हैं दूसरी बात जैविक खेती में हो या आपके रासायनिक खेती में तो आप ट्रैक्टर से गोबर का खाद डालते हैं गोबर के खाद में लाखों बीज होते हैं खरबतवार के लाखों लाखों बीज होते हैं जब आप ये गोबर का खाद फैलाते हो वो लाखों करोड़ों बीज खरपतवार के भूमि में जाते हैं छ साल दामन सी होती है सुप्तावस्था छह साल होते है यानी एक बार बीज भूमि में गया कि छ साल तक वो अंकुरित होते ही रहता है और समस्या बढ़ती है। जीरो बजट में आपको यूरिया डालना ही नहीं और गोबर का खाद डालना ही नहीं यानी बीज भूमि में जाएगी नहीं और तेजी से बढ़ेगी नहीं जो भी है उसका नियंत्रण बहुत आवश्यक है विडी साइड से नियंत्रण करना मजदूर की आवाज से एक ठीक है उपाय नहीं है तो इमरजेंसी में आपतकाल में हम करते हैं लेकिन उसके दुष्परिणाम भूमि पर हमारे खाद्य पर बहुत गहरे होते हैं ये तो जा रहे, भूमि के जीवाणों को खत्म करते हैं अवशेष हमारे पेट में जाते हैं विडी साइड के खबर और नाशक दवा के तो हमारी प्रतिरोध शक्ति खत्म होती है दूसरी बात जब ड का उपयोग करते हैं आप खरपतवार नाशक दवा का तो खरपतवार उन दवा के विरोध में अपने शरीर में प्रतिरोध शक्ति निर्माण करते हैं जो दवा इस साल आपने छिड़की अगले साल उसका परिणाम नहीं मिलता तो यह आप पर छोड़ता हूं मैं कि आप घास नियंत्रण किस तरह कर सकते हैं, ठीक है तो साथियों इस तरह सारी फसलें लेनी है धान के बारे में मैंने बताया जीवामृत वैसी तरह देना है कीटनाशक दवा आवश्यक है जीवामृत देना है और रोपाई के बाद बाकी सब जो बताए वो सभी धान के लिए करना ठीक है यहां तक ठीक है, है? हाँ। अब लगता है गन्ने का समय आ गया है अब तो लगता है गन्ने का समय आ गया है। ठीक है गन्ना लेंगे हा गेहूं अगर बंसी है तो कम से कम एक से डेढ़ फीट रखनी चाहिए लाइन में छह इंच मैंने बताया ना मैंने बताया कि जो विधि से आप खरबतवाद नष्ट करते वही विधि करें। सबसे बढ़िया आच्छादन है लेकिन गेहूं में आच्छादन नहीं डाल सकते धान में डाल सकते आच्छादन क्या करता है खरबतवाद के अंकुरों को सूरज की रोशनी मिलने देता वहीं के वहीं तब जाते अंकुर नहीं होते ये गंध में होगा लेकिन धान में और गेहूं में नहीं हो सकता तो जो विधि आपकी खबर बुराई है निंदाई है अंदर जोताई है ब्रिज साइड है जो कुछ करना है आप कर सकते गन्ना हां बंसी गेहूं बहुत कल्ले करता है बंसी गेहूं अगर मीडियम अपनी जमीन है तो दो लाइन के बीच एक फीट अंतर रखिए आ, दो पौधों के बीच में छह इंच रखिए बंसी में और बहुत भारी जमीन है ताकतवर है तो डेढ़ फीट दो लाइन के बीच में नौ इंच दो पौधों के बीच में मध्यम भूमि के लिए एक फीट और छह इंच भारी जमीन है ताकतवर है तो डेढ़ फीट कल्ले कर करता है और नौ इंच दो डालिए दो बीज डाले एक डाले तो नहीं होगा तो क्या होगा छ इंच तो इस तरह आप आ, हमने ये भी प्रयोग किया कितना किलो बीज डालते हैं आप नहीं एक एकड़ में गेहूं का बीज कितना डालते है साठ किलो डालते हैं चालीस किलो चालीस अगर मैं कहूं बंसी का बीज केवल आठ किलो चाहिए तो आप मानेंगे नहीं दो दो बीज हाँ दो दो दो बीज डालना है दो दो बीज ठीक है लेकिन बीज बोई के लिए तो 30 किलो कम से कम चाहिए बोई के लिए 30 किलो चाहिए ठीक है आ? हाँ गन्ना गन्ने वाले कौन कौन है सब हाथ उठेंगे सब हाथ उठेंगे आ सिंचाई बताए ना आपको अरे बताए ना अभी क्या देना देना कि क्या चाहिए हाँ देखिये देखिये तीन प्रकार की बुआई होती है बंशी की एक तो ब्रॉडकास्ट करते हैं दूसरा एक फीट पर या डेढ़ फीट पर बीज बोते हैं हाथों से लगाते हैं, दो दो बीज एक बाय एक फीट पर हाथों से लगाते हैं। जो विधि आपके यहाँ वो करे आप ये जो विधि आपके पास है वो करे आपने वो गेहूं के लिए नहीं बताया मैंने उस बताया कभी बताया कि गेह धान छोड़ छोड़कर मैं बता रहा हूं शायद आप समाधि में थे उन लोगों का एक धर्म है मैं आ, भाई जी साथियों आप पहले तो हमारा प्रणाम स्वीकार करें हमें एक बहम होता है कि हम फसल में गन्ने में खास करके हमारे बुजुर्गों के भी हमें यही शिक्षा थी और हम अभी तक यही करते आए कि ठूस का पानी भरो बहुत अपना नहर का पानी है तो हमारा खेत में नौ नौ पानी खड़ा हो जाए दूसरे का चाहे सूख जाए ये भावना कतई भूल जाओ गन्ने में पानी दिखाया जाना है देना नहीं भरना नहीं है ये दो साल से विधि अपना रहा हूँ और बहुत ही सक्सेसफुल विधि है किसी भी फसल में पानी जिस फसल में आप लगा रहे हैं गेहूं की फसल है चना है हम चने को भी पानी लगाते हैं मटर को भी लगाते हैं लोग कहते हैं मटर सूख जाते हैं चने सूख जाते हैं मगर हम उसको रेजर के खूड निकाल के ऊपर लगाते हैं नीचे पानी लगाते हैं पानी बहुत कम लगता है उसकी सलाह उसको फसल को मिलती है गेहूँ को भी पानी इस तरीके से भरना है कि गेहूँ का पानी एक क्यारे में हमारा भर गया सिंच गया उसका पानी अगले सिरे से जाके दूसरे में निकाल लेना है तुरंत नक्की काट देनी है और इधर नक्का दूसरी तरफ लगा देना है किसी फसल में भी पानी खड़ा होना ठीक नहीं है वो पानी का वेस्टेज है और आपकी आमदन का भी वेस्टेज है आमदन में भी कमी आती है ये भूल जाओ कि पानी बहुत लगाना है खेत में बहुत देर पानी खड़ा रखना है पानी खेत में दिखाना है जैसे पशु को पानी हम दिखाते है ना और उसको जितनी प्यास होती है प, कभी किसी ने ये कहा है कि पशु को पानी पिला दो हमारी एक बाणी बनी हुई है भाषा बनी हुई है कि पानी पशुओं को पानी दिखा दो अगर किसी को प्यास है तो पी लेगा, नहीं प्यास तो बेटा हम नलकी से तो नहीं मुंह में डालते आप अपनी फसलों में कोई भी फसल है सर का टाइम वेस्ट ना करना किसी में कि इसको पानी कैसे दे उसको पानी कैसे दें ये सब कुछ हम करते आए हैं और करते रहेंगे हमारे आगे आने वाली पीढ़ी भी करती रहे कितनी पढ़ लिख जाए उसके करे बगैर हमारा गुजारा नहीं है मगर पानी दिखाना है लगाना नहीं है जय हिंद जय भारत देखो बहुत लोग आज नए आए हैं और नए लोगों के लिए थोड़ा समझने में और प्रश्न बहुत ज्यादा दिमाग में उठेंगे तो सभी लोग अपने प्रश्नों को लिख लें और बाद में एक प्रश्नोत्तर का सत्र चलेगा तो उसमें रखें बीच में बाधा खड़ी हो जाएगी बहुत लंबा विषय है और गंभीर विषय जो सामने जो सबसे इंटरेस्टेड है गन्ने का विषय है वो बहुत लंबा विषय रहेगा और शाम तक इस विषय को पूरा भी करना पांच बजे तक लोगों को जाना भी है तो बीच में प्रश्न ना करें लिख लें और एक साथ फिर लगभग नब्बे परसेंट प्रश्नों का उत्तर तो आपके पूरे इस विषय में आ जाएगा जो बचेगा फिर बाद में देखे जाएगा आज प्रथम बार आए हैं ऐसे कौन है बिल्कुल आज ही आए हैं चार दिन नहीं थे कहा थे दिल्ली गए थे आ, नहीं लोकसभा की चुनाव की तैयारी दिख रहे ठीक है।, है जो आज नए आए उनके लिए आगे पांच दिन बताया जाएगा ठीक है ठीक है साथियों एक एकड़ गन्ना बोने के लिए कितना टन बीज डालते हो एक एकड़ गन्ना लगाने के लिए कितना दाई टन बीज डालते हो ढाई टन ढाई टन तीन टन तीन टन बार Tessaoise。कोई चार टन वाला महात्मा ah. नहीं है तीन टन ठीक है ठीक ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ठीक है. साथियों प्लीज क्वाइट। ये नए लोग लोकसभा पैदा करने वाले हैं। शांति से जब आप तीन टन गन्ना बीस के रूप में भूमि में डालते हो साढ़े तीन क्विंटल चीनी मिट्टी में मिलाते हो कितने मिलाते हो साढ़े तीन क्विंटल श्री मित्ती में मिला दो ये नेशनल लॉस है राष्ट्रीय रास है संपत्ति का क्या हो सकता है तीन टन गन्ना चार टन गन्ना महाराष्ट्र में ऐसे महापुरुष है पांच टन गन्ना डाले वाले एक अगर मैं कहूं कि एक एकड़ में जीरो बजट खेती में चार टन की आवश्यकता नहीं बीस के रूप में तीन टन की भी आवश्यकता नहीं दो टन बीस की भी आवश्यकता नहीं एक टन की भी आवश्यकता नहीं 500 किलो की आवश्यकता नहीं 200 किलो की भी आवश्यकता नहीं किलो की आवश्यकता नहीं तो चक्कर उड़ के पचास किलो की आवश्यकता नहीं दस किलो की आवश्यकता नहीं केवल दो किलो का एक पौधा चाहिए केवल दो किलो का एक पौधा चाहिए कैसे देख रहे हैं जैसे बोलते हैं कि ये कहां से आ गया किसी मेंटल हॉस्पिटल से तो नहीं आया <laughs> ये पौधा बता रहे साथ ही हकीकत बता रहा हूं हकीकत। वैसे आमतौर पर जीरो बजट खेती में एक ही गन्ने से एक एकड़ का बीज पैदा होता है इसका कारण है केवल एक गन्ने चाहिए आठ बाय दो पे केवल एक गन्ने एक गन्ने तैयार करने के लिए हमारा सीड प्लॉट होना चाहिए क्योंकि खुद का सीड 100% गारंटी का होता है बाहर का सीड जीरो गारंटी का होता है तो सीड तो कोई आवश्यकता नहीं आपके पास गन्ने हैं लगाने के लिए तो शुरुआत करेंगे एक एकड़ में केवल एक, के एक गन्ने चाहिए कितने चाहिए एक सौ बहत्तर यानी पॉटन ढाई सौ किलो गन्ना चाहिए एक एकड़ के लिए कितना चाहिए पॉटन कैसे मैं बताऊंगा आपको गन्ने के बारे में आपको कृषि वैज्ञानिक शुगर मिल के अधिकारी बहुत सारी बातें बताए होंगे लेकिन एक बात उन्होंने बताई नहीं कि गन्ने का पौधा पारिवारिक पौधा है गन्ने का पौधा पारिवारिक पौधा है फैमिलियर प्लांट पारिवारिक पौधा है यानी अगर आप एक आंख की बीज लगाते हैं अगर आप एक आंख की बीज लगाते हैं तो उनमें से उस आंख में से 108 कल्ले निकलते हैं 108 लेकिन सभी कल्लों का रूपांतर गन्ने में नहीं होता जितने पत्तों पर सूरज की रोशनी गिरेगी उतना ही कल्ले का रूपांतर गन्ने में होगा इसका कारण है गन्ने का पत्ता सी कार्बन चार प्रकार का होता है पहले गन्ने का पत्ता दिन भर जो खाद्य निर्मित करता है श्वसन के लिए उसमें से खर्च नहीं करता उसकी आरक्षण करता है बचाता है और ये उत्पादन में भेजता है गन्ने के बाकी जो पौधे हैं सी थ्री के कार्बन तीन प्रकार के जो खाद्य निर्माण करते हैं, उसमें से कुछ खाद्य श्वसन क्रिया के लिए खर्च करते हैं गन्ने की एक खासियत है दूसरी खासियत है गन्ना फोटो सेंसेटिव नहीं है प्रकाश संवेदनशील नहीं है फोटोसिंथेटिक है प्रकाश को पूरा ग्रहण करने वाला है कड़ी धूप में भी पड़ने वाला है क्योंकि गन्ने के पत्तों को धूप नहीं चाहिए खुली धूप चाहिए छाया नहीं चाहिए खुली धूप चाहिए अगर मई मैं महीने की खुली धूप पकड़ेंगे आप तो उसकी प्रखरता होती है बारह हजार फुट कैंडल बारह हजार फुट कैंडल मार्च महीने की पकड़ेंगे तो उसकी तीव्रता होती है सात हजार फुट कैंडल अप्रिल महीने की पकड़ेंगे तो 9 से दस हजार फुट कैंडल तीव्रता होती है यानी जितनी तीव्रता ज्यादा उतनी खाद्य निर्मित ज्यादा करने की क्षमता गन्ने के पौधों में होते हैं ग्रामीणी परिवार के जितने भी पौधे हैं चाहे गन्ना हो जवा हो गेहूं हो धान हो बाजरा हो इनके पौधों में वो क्षमता होती है इसका मतलब है गन्ने के पत्तों को खुली धूप चाहिए छाया नहीं चाहिए अगर गन्ने के पत्ते आप छाया में लगाओगे उसको छाया डालोगे तो गन्ने के पत्ते सुबह साढ़े दस से लेकर दोपहर को साढ़े तीन बजे तक काम नहीं करते कंबल लेकर सो जाते हैं सुबह काम करते शाम को काम करते अगर दिन के दस घंटे में एक वर्ग फीट गन्ने का पत्ता दस घंटे में काम करता है तो साढ़े चार ग्राम निर्मित करता है खाद्य की सवा दो ग्राम टन मिलता है यानी दस घंटे में सवा दो ग्राम पांच घंटे का सो का रहेगा तो उपज घटेगा क्या बढ़ेगा घटेगा इसलिए गन्ने के पत्तों को कभी भी छाया नहीं देना चाहिए खुली धूप देना चाहिए समझ में आ गया हाँ। दूसरी बात ये पारिवारिक है एक ही इससे 108 सौ निकलते हैं बाकी सब मरते हैं जितना अंतर ज्यादा दोगे उतने गन्ने के रूपांतर ज्यादा होते हैं कम से कम तीन से पांच गन्ने आपके तीन फीट अंतर पर मिलते हैं ज्यादा ज्यादा से सात कभी कभी मिलते हैं, लेकिन जैसे जैसे अंतर बढ़ाओगे गन्ने की संख्या बढ़ती जाती है बजट में हमने चालीस गन्ने एक ही आंख में से माफ कर दिए हैं चालीस गन्ने एक ही परिवार बनता है परिवार और उस परिवार को कितनी जगह चाहिए इसका भी अभ्यास किया कि एक परिवार को कितनी जगह भी चाहिए अभ्यास करने के बाद मालूम पड़ा कि एक परिवार को 64 स्क्वायर फीट जगह चाहिए 64 वर्ग फीट जगह चाहिए इसका मतलब है आप गन्ना 8 फीट बाय 8 फीट जरूर लगा सकते हैं क्या कर सकते आप गन्ना 8 फीट बाय 8 जरूर लगा सकते हैं दो कतारों के बीच 8 फीट और दो पौधों के बीच में नहीं मानेंगे नहीं मानेंगे ऐसा कैसे संभव है ऐसा कैसा संभव है तीन टन गन्ना लगाते हम और नजदीक नजदीक लगाते हैं, ना बोलते आठ बाय आठ आंखें खुली रह जाएंगी ऐसी मिटी नहीं, लेकिन मारे ले खड़े है फरुखाबाद में जाइए हिमांशु गंगावाल का गंगा खड़ा है आठ बाय आठ पर आंखें चौक जाएंगे आपकी आंखें चौक जाएंगे कि क्या बात है क्या बात है। साथियों मैं हकीकत बता रहा हूं मैं आपको सपने बेचने रहा हूं ख्याल में रखिए सपने बेचने वालों में हम नहीं है सपने बेचने वाले राजधानियों में बैठे होते हैं हम आपको हकीकत बताते हैं कि हकीकत है आप आठ बाय आठ फीट पर गन्ना लगा सकते हैं लेकिन जब आप आठ बाय आठ फीट पर गन्ना लगाने की बात घर में बताओगे तो घर के लोग आपको मूर्ख कहने लगेंगे पागल कहने लगेंगे तो इसके बचने के लिए मैं 8 बाय 8 नहीं बोल रहा हूं 8 बाय 2 पहले साल बोल रहा हूं ताकि घर में झगड़े ना हो और गांव वाले लोग आपके तरफ अलग नजर से ना देखें, इसलिए मैं 8 बाय 2 बता रहा हूं एकड़ का अभी इसमें प्रयोग किए कि दो कतारों के बीच में कितना कितना अंतर होना चाहिए तो फिर मैंने क्या किया तीन फीट अंतर लिया एक प्लॉट में दो कतारों के बीच में दूसरे में साढ़े चार फीट लिया तीसरे में पांच फीट लिया छह फीट साढ़े सात आठ नौ दस बारह पंद्रह और अठारह फीट लगातार परीक्षण के बाद मुझे मालूम पड़ा कि आठ फीट बहुत बढ़िया है आठ फीट अंतर बहुत ही बढ़िया है दो कतारों के बीच में जहां दिसंबर जनवरी में सबसे ज्यादा क्या हो पड़ता है फ्रॉस्ट को क्या कहते हैं आप पाला पाला बढ़ता है उस समय छह फीट अंतर ठीक है दो करोड़ के बीच में फीट अंतर ठीक है क्योंकि डेढ़ दो महीने का काल प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती नहीं सकता धुआं होने से या आ, क्या बोलते हैं आप कोहरा होने से कोहरा होने से फोटोसिंथिस प्रक्रिया रुक जाती है इतना काल कम मिलता है फोटोसिंथेटिक काल कम मिलता है तो छ फीट रखे लेकिन जहाँ कोहरे की समस्या इतनी घनी नहीं है वहां कितना रखे आठ फीट रखे देखिए देखिए प्लीज लुक एट दोट ये एक गन्ना है ये गन्ने का आकार छोटा है तो अंतर छोटा रहेगा लेकिन ये परिवार है तो परिवार को अंतर जितना चाहिए उतना देना पड़ेगा देना पड़ेगा ना इसीलिए यहां आठ फीट दिया है हमने दो कतारों के तो बीच आठ फीट पूरे हिंदुस्तान में जाओगे जीरो बज के गंदे देखोगे आपको आठ फिट ही मिलेगा इतना ही नहीं महाराष्ट्र में आइए आपको 12 फीट का पट्टा मिलेगा और नवा रटून खड़ा है नौवा एक बार गन्ना लगाया बाद में एक हजार साल लगाने की आवश्यकता नहीं केवल रटून ही लेना है क्या बोलते हैं रटून को आप हां बस बाद में लगाने की आवश्यकता नहीं कितने साल एक हजार साल यानी ऊपर जाओगे तो मोबाइल लेकर जाना है ताकि हम पूछे पोते को की क्या स्थिति है क्या हालत है पहले लगाने तो दीजिए लगाने के पहले वो बांधने की बात पूछ रहे हैं, अरे बच्चा पहला हुआ नहीं तो कौन से स्कूल में भेजना है शादियों तीर दो आंखों के बीच कितना अंतर होना चाहिए इस पर प्रयोग किए दो फीट रखा दो आंखों के बीच में यानी एक आंख की बीज है इन दो बीजों के बीच अंतर आंखों के दो फीट रखा दूसरे प्लाट में तीन फीट रखा चार फीट छह फीट सात पॉइंट पांच आठ फीट दस फीट एंड बारह फीट अंत में मालूम पड़ा आठ फीट बहुत ही बढ़िया है क्योंकि गन्ना अगर ये दो कतारों के बीच है है ना इधर तो बढ़ता है मिलता है इधर भी बढ़ेगा ना चलो तो बढ़ेगा ना तो आठ फीट ये ढक देगा आठ फीट ये ढक देगा तो फिर आठ बाय आठ आप लगा सकते हैं मैं दोनों आंकड़े आपको बताऊंगा बाद में प्रयोग किए कि कितनी आंख की कांडी डालना चाहिए यानी बीच आप कितने आंख का डालते हैं तीन का हा कोई महात्मा पांच वाला है है है क्या है? क्या शाबाश। उधर भी है नहीं ठीक है जगह। हम नोबेल प्राइज देने का प्रयास इतनी को जरूर करेंगे देखिए एक आंख की कांडी डाली एक प्लॉट में दूसरे प्लॉट में दो आंख का बीज लगाया तीसरे में तीन आंख का बीज लगाया और चौथे में पूरा गन्ना डाल दिया पूरा नोबेल प्राइज हमें मिलना चाहिए आपको हाँ नहीं आपने पांच बीज डाले बाद में मालूम पड़ा कई आवश्यकता नहीं इसकी आवश्यकता नहीं इसकी आवश्यकता नहीं केवल एक आख की बीज काफी है कोई आवश्यकता नहीं कोई आवश्यकता मैं दो मॉडल आपको देता हूं एक आठ बाय दो, दो कतारों के बीच में आठ फीट और दो आंखों के बीच में दो फीट दूसरा मॉडल देता हूं आठ बाय आठ अब एक एकड़ का कितना वर्ग फल होता है तिरचालीस हजार पांच सौ साठ स्क्वायर फीट कुल एकड़ का जो वर्गफल है त्रियालीस हजार पांच सौ साठ वर्ग फीट होता है कुल वर्गफल को अगर हम दो कथाओं के बीच में जो अंतर है चौड़ाई इसको भागते हैं तो हमें कुल लंबाई मिलती है जिस कथा में गन्ना लगाना है है ना उस कतार की एक एकड़ की कुल लंबाई मिलती है अठा 40 चालीस 32 चुक 32 85 चुक बत्तीस पांच हजार चार फीट एक, एक एकड़ की जिस कतार में गन्ना लगाना है उस कतार की कुल लंबाई प्रति एकड़ कितना मिलता है चार फीट अगर 5,445 फीट अंतर कितना तक है दो फीट दो भागते हैं तो कितनी आंखें चाहिए हमें मिलकर कितने भी चाहिए एक आंखा बेदोनी चार साथ चौदह चार कितना चाहिए सत्ता सो बीस सत्तावीस सौ बाईस आखे चाहिए सत्तावीस सौ आंखें यानी एक आख का बीज एक आपका बीज प्रति एकड़ तो अब आठ बाय आठ के लिए हम देखेंगे पांच हजार चार सौ पैतालीस है ना आठ फीट अंदर कितना बीच चाहिए ये हम देखेंगे आठ नौ आठ सौ छप्पन आठ सपम अठे चालीस ठ चौसठ आठ शून्य छह सौ अस्सी आप चाहिए कितनी चाहिए छ सौ आठ बाय आठ के लिए छह सौ अस्सी आठ बाय दो के लिए सत्ताईस बाईस अगर ये गन्ना आप बीस किले लेते हैं तो कम से कम अठारह अच्छा आंखें तो मिलती है सोलह आंखें तो जरूर मिलती है मिलती है ना एक गन्ने में कितनी आंखें मिलती है आपको कम से कम सोलह तो मिलती है लंबा गन्ना होता है सत्ताईस से बाईस आंखें एक आंख में कम से कम सोलह गन्ने सोलह आंखें तो कितनी आंखें मिलती है सोलह एक को सोलह सोलह सात तो सौ बारह दस एक सौ सत्तर गन्ने चाहिए प्रति एकड़ आठ बाय दो के लिए कितने गन्ने चाहिए कितने चाहिए एक सौ सत्तर गन्ने चाहिए आठ बार आठ के लिए हम देखेंगे सत्ताईस सौ बाईस आके छह सौ अस्सी छह सौ अस्सी बागीलास सोलह सो चूक सो जून बत्तीस बयालीस बयालीस गन्दे एक एकड़ में लिखिए राइट डाउन ये तो अभी आपने समझ लिया अब लिखिए गन्ना ग्रामीणी परिवार का ग्रामीणी फैमिली गन्ना ग्रामीणी परिवार का वर्गीय घास वर्गीय ग्रामीणी परिवार का घास वर्गीय एकदल पौधा है ग्रामीणी परिवार का घास वर्गीय एकदलीय पौधा है इसकी विशेषता यह है इसकी विशेषता यह है कि इसके पत्ते इसके पत्ते जो खाद्य निर्मित करते हैं इसके पत्ते जो खाद्य निर्मित करते हैं उसमें से अपने शोषण के लिए उसमें से अपने शोषण के लिए खाद्य खर्च नहीं करते खाद्य खर्च नहीं करते यह बचा हुआ खाद्य उपज बढ़ाने के लिए खर्च करते हैं गन्ने के पत्तों को कड़ी धूप चाहिए छाया नहीं चाहिए गन्ने के पत्तों को कड़ी धूप चाहिए छाया नहीं चाहिए कड़ी धूप में कड़ी धूप की तीव्रता कड़ी धूप की प्रखरता क्या बोलते हैं आप प्रकृता तीव्रता प्रकृता सात हजार फुट कैंडल से लेकर सात हजार फुट कैंडल सात हजार फुट कैंडल से लेकर बारह हजार फुट कैंडल होती है बारह हजार फूट कैंडल होती है बाकी फसलों के बाकी द्विदल फसलों के बाकी द्विदल फसलों के पत्ते इस कड़ी रोशनी में इस कड़ी रूशनी में काम करना बंद करते हैं या मंद करते हैं कड़ी रूशनी में काम करना बंद करते हैं अथवा मंद करते हैं लेकिन गन्ने के पत्ते इस कड़ी धूप में तेजी से खाद्य निर्मित करते हैं जिसका लाभ हमें मिलता है गन्ना पारिवारिक पौधा है गन्ना पारिवारिक पौधा है एक आख में से लगभग छोटे बड़े 108 सौ कल्ले निकलते हैं एक आंख में से लगभग एक आठ कल्ले निकलते हैं लेकिन थोड़े कल्लों का रूपांतर गन्ने में होता है लेकिन थोड़े कल्लों का रूपांतर गन्ने में होता है बाकी मरते हैं जब हम तीन फीट पर गन्ना लगाते हैं जब हम तीन फीट पर गन्ना लगाते हैं तो सूरज की रोशनी केवल ऊपर के पत्तों में मिलती हैं, तो सूरज की रोशनी केवल ऊपर के पत्तों को मिलती है नीचे के पत्तों को नहीं मिलती नीचे के पत्तों को नहीं मिलती गन्ने का एक वर्ग फीट पत्ता गन्ने का एक वर्ग फीट पत्ता एक दिन में दिन के दस घंटे में दिन के दस घंटे में साढ़े बारह किलो कैलोरी सूरज की ऊर्जा संग्रहित करता है साढ़े बारह किलो कैलोरी सूरज की ऊर्जा संग्रहित करता है और उस ऊर्जा के सहायता से और उस ऊर्जा के सहायता से साढ़े चार ग्राम खाद्य निर्मित करता है साढ़े चार ग्राम खाद्य निर्मित करता है उसमें से हमें सवा दो ग्राम गन्ने की उपज मिलती है उसमें से हमें सवा ग्राम गन्ने की उपज मिलती है इसका मतलब है जितने पत्तों पर ज्यादा सूरज की रोशनी पड़ेगी जितने ज्यादा पत्तों पर सूरज की रोशनी पड़ेगी जितने ज्यादा पत्तों पर सूरज की रोशनी पड़ेगी उतनी ही हमारी उपज क्या होगी बढ़ेगी उतनी ही उपज बढ़ेगी फीट पर गन्ना लगाने से तीन फीट पर गन्ना लगाने से केवल ऊपर के पत्ते ही खाद्य निर्मित करते हैं नीचे के करते नहीं क्योंकि इनको श्रेष्ठ दृष्टि मिलती नहीं तीन फीट गन्ना लगाने से केवल ऊपर के पत्ते ही खाद्य निर्मित करते हैं नीचे के पत्तों को रोशनी न मिलने से नीचे के पत्तों को रोशनी न मिलने से खाद्य निर्मित करते नहीं इससे हमें एक आंख में से इससे हमें एक आंख में से केवल तीन से लेकर पांच गन्ने मिलते हैं केवल तीन से लेकर पांच गन्ने मिलते हैं लेकिन जैसे जैसे दो कतारों के बीच में अंतर बढ़ाते हैं लेकिन जैसे जैसे दो कतारों के बीच का अंतर बढ़ाते हैं वैसे वैसे सूरज की रोशनी नीचे तक पत्तों को मिलती रहती है हमें एक आंख में से और हमें एक आंख में से ज्यादा से ज्यादा गन्ने मिलते रहते हैं दो कथाओं के बीच आठ फट आठ फीट अंतर रखने के बाद दो कताओं के बीच आठ फीट अंतर रखने के बाद कम से कम अठारह गन्ने एक आंख में से मिलते हैं कम से कम एक आंख में से अठारह गन्ने मिलते हैं ज्यादा से ज्यादा अड़तालीस गन्ने तक हम गए हैं ज्यादा से ज्यादा अड़तालीस तक गए हैं भूमि अगर कमजोर है भूमि अगर कमजोर है तो बारह गन्ने तो मिलती ही है इसका मतलब है आठ बाय आठ अथवा आठ बाय दो अंदर पर गन्ना लगाने के बाद आठ बाय दो अथवा आठ बाय आठ गन्ना लगाने के बाद जीरो बजट खेती में प्रति एकड़ गन्ने की संख्या चालीस हजार मिलती ही है प्रति एकड़ गन्ने की संख्या चालीस हजार मिलती ही है जीरो बजट खेती में एक गन्ने का भार भारेती में एक गन्ने का भार एक किलो से लेकर सात किलो का होता है एक किलो से लेकर सात किलो का होता है सात सेवन और महाराष्ट्र में अथवा दक्षिण भारत में जीरो बजट खेती में आठ बाय दो अंतर पर आठ बाय दो अंतर पर प्रति एकड़ गन्ने की उपज प्रति एकड़ गन्ने की उपज कम से कम 40 टन से लेकर 80 टन मिली है मिलती है कम से कम 40 टन से लेकर अन्य 400 सौ से लेकर कितना हाँ आठ सौ क्विंटल मिलता ही एक गन्ने के एक परिवार को गन्ने के एक परिवार को सिक्सटी फोर चौसठ वर्गपीठ क्षेत्र चाहिए एक गन्ने के एक परिवार को चौसठ वर्गपीठ क्षेत्र चाहिए यह प्रकृति ने दिया हुआ क्षेत्रफल है अर्थात हम आठ बाय आठ पर गन्ना लगा सकते हैं अर्थात हम आठ फीट बाय आठ फीट अंतर पर गन्ना जरूर लगा सकते हैं गन्ने का पौधा पारिवारिक होने से गन्ने का पौधा पारिवारिक होने से गन्ने चारों ओर बढ़ते हैं चारों ओर बढ़ते हैं और आठ महीने के बाद और आठ महीने के बाद पूरा आठ फीट दोनों तरफ का अंतर ढक देते हैं भर देते हैं दोनों तरफ का अंतर भर देते हैं इसलिए जीरो बजट खेती में हमें आठ बाय आठ अथवा आठ बाय दो फीट पर गन्ना लेना है आठ बाय आठ अथवा आठ बाय दो अंतर पर गन्ना लेना है वी वी, वी. लेकिन उत्तर भारत में लेकिन उत्तर भारत में दिसंबर जनवरी में घना कोहरा होता है दिसंबर जनवरी में घना कोहरा होता है भवर में भी होता है जिससे पत्तों को सूरज की रोशनी नहीं मिलती इस क्षेत्र में गन्ना ऐसे क्षेत्र में गन्ना छह फीट बाय छीट अथवा छह बाय दो फीट पर लगाना है बाय छ फीट अथवा बाय दो फीट पर लगाना है जब अंतर और एक आग की कांडी और अनेक आख के बीच पर प्रयोग किए गए जब अंतर दो कतारों के बीच अंतर और एक आख का बीज दो आग का बीज तीन आग का बीज इस पर प्रयोग किए गए तो अंत में मालूम पड़ा एक आख का ही बीज चाहिए एक आंख का ही बीज चाहिए दो की तीन की आवश्यकता नहीं एक आंख का ही बीज चाहिए दो की तीन की आवश्यकता नहीं आजकल कुछ लोग आजकल कुछ लोग गन्ने की आंख यंत्र से बाहर निकालकर गन्ने की आंख यंत्र से बाहर निकाल कर नर्सरी में लगाने की बात करते हैं यह गलत है यह गलत है जन्मे बच्चों को मां के कोख से छीनना जन्मे बच्चों को मां के कोख से और छीननातना माउसी के पास देना यह अप्राकृतिक है और खतरनाक है इसकी आवश्यकता नहीं है। अभी हम पांच मिनट का ब्रेक लेते हैं लिखा है आपने शायद नहीं ना ठीक है ठीक जो लोग नए आए हैं पानी पीने के लिए इधर भी टोटिया है पीछे जाकर के भी पानी पी सकते हैं नमस्कार के आठ बाय दो पर गन्ना लगाते हैं जब हम आठ फीट बाय दो फीट पर गन्ना लगाते हैं जब हम आठ बाय दो फीट पर गन्ना लगाते हैं और एक आख की बीज लगाते हैं और एक आंख का बीज लगाते हैं तो हमें प्रति एकड़ केवल 170 गन्ने चाहिए बीस लिए। तो हमें प्रति एकड़ बीस किले के केवल 170 गन्ने, सत्तर लगभग 200 किलो बीज चाहिए लेकिन अगर हम 8 बाय 8 फीट अंतर पर गन्ना लगाते हैं लेकिन अगर हम 8 फीट बाय 8 फीट अंतर पर गन्ना लगाते हैं और एक आंख का बीज लगाते हैं और एक आंख का बीज लगाते हैं तो एकड़ के लिए केवल बयालीस गन्ने चाहिए तो एक एकड़ के लिए केवल बयालीस गन्ने एंड लगभग पचास किलो बीस लिए गन्ना पहली साल का यानि 20 बीस किले गन्ना पहले साल के फसल का रतन का नहीं पहले साल के फसल का 8 से 10 महीने आयु का दिस इज द बेस्ट रिप्रोडक्टिव स्टेज ये सबसे बढ़िया पुनरात्पादक स्टेज होते हैं आठ से दस महीने का यथासंभव प्राकृतिक खेती से पैदा हुआ यथासंभव प्राकृतिक खेती से पैदा हुआ चाहिए अब ये बुद्धा मैं आपको बताना चाहूंगा इस पर मैंने प्रयोग किए लिखे क्या किया एक एकड़ में रासायनिक खेती का गन्ना बीज के लाया वो लगाया दूसरे एक एकड़ में जैविक खेती का गन्ना लाया उसके बीज लगाए तीसरे एक एकड़ में हमारा जीवन खेती का गन्ना लगाया समान संस्कार किए अंत में मालूम पड़ा कि जीरो बजट खेती के गन्ने तीस प्रतिशत ज्यादा उपज दी साथ में शुगर शक्कर की मात्रा लगभग साढ़े बारह प्रतिशत तक गई जो यहां साढ़े दस ग्यारह तक थी और बाद में मालूम पड़ा कि गन्ने की उपज तो बड़ी लेकिन गन्ने की प्रतिरोध शक्ति बढ़ी ये देखा गया कि जिस रासायनिक खेती से गन्ना लाया उस पर कीट बीमारी थी लेकिन झरो भेती का गन्ना लाया उस पर बीमारी नहीं थी कीट नहीं थे यह बहुत आवश्यक है कि यथासम्भव जीरो बजट खेती का गन्ना बीज के लिए लाए और आपके सौभाग्य से आपके चारों ओर मॉडल है जीरो बजट के गन्ने के वहां से आप बीज ला सकते हैं नंबर चार जिस गन्ने के पौधों से सबसे ज्यादा टिलर निकले हैं कल्ले निकले हैं जिस गन्ने के परिवार में सबसे ज्यादा कल्ले गन्नों में रूपांतरित हुए हैं उसी परिवार का बीज लीजिए उसी परिवार का बीज लीजिए क्योंकि वो गुणधर्मा आगे के नस्ल में आता है नेक्स्ट जनरेशन में गन्ने का रंग हरा चाहिए पीला नहीं चाहिए आंखें सुजी हुई चाहिए मरी हुई नहीं चाहिए और गन्ना ऊपर से नीचे तक समान रूप में आकार बढ़ता हुआ चाहिए ऊपर से नीचे तक समान रूप में आकार बढ़ता हुआ चाहिए नॉट अन दिस इज द नेचुरल सिमेट्री नहीं तो बीच में छोटा होता है उसके ऊपर बड़ा होता होता है ना ऐसा नहीं चाहिए गन्ने की इसको क्या कहते हैं आप ये जो नोर है यहां आख है और यहां आख है ये बिज के टुकड़े को क्या कहते हैं कोवी हा को ना को अच्छा मराठी में पोरी माने लड़की ठीक है लिखिए पोरी की लंबाई पोरी की लंबाई जितनी होती है उतनी उसकी परिधि चाहिए गोलाई पोरी की लंबाई जितनी है उतनी उसकी गोलाई चाहिए दिस इज आल्सो कॉल्ड नेचुरल सिमेट्री अंत में लिखे ऐसा गन्ना ऐसा गन्ने का बीज बाजार में एक हजार रुपये किलो से भी नहीं मिलेगा ऐसा गन्ने का बीज बाजार में एक हजार रुपये किलो से नहीं मिलेगा इसके लिए हमारा गन्ने का बीस प्लॉट अलग चाहिए खुद का सीड प्लॉट इसके लिए गन्ने का हमारा खुद का सीट प्लॉट अलग चाहिए खुद का चाहिए वो भी आठ बाय आठ फीट पर लेना है लिखिए गन्ने में कौन कौन सी आंतर फसले चाहिए इसके प्रयोग करने के उपरांत मालूम पड़ा कि गन्ने के छाया में गन्ने के छाया में चार हजार से लेकर छ हजार फुट कैंडल चार हजार से लेकर छह हजार फुट कैंडल फूट फुट, फूट फूट फिट कैंडल सूरज की रोशनी की प्रखरता सहन करने वाली अर्थात धूप छांव धूप छाव में अच्छी रुद्धि करने वाली धूप छाव में अच्छी रुद्धि करने वाली आंतर फसले चाहिए आंतर फसले चाहिए इन आंतर फसलों में प्याच इन आंतर फसलों में प्याच लोबिया उड़द चना राजमा मिर्च हल्दी अदरक और सभी प्रकार की सब्जियां और सभी प्रकार की सब्जियां ये फसलें आती हैं। गन्ना शुरू के चार महीने में यानी बाल्यावस्था में गन्ना शुरू के चार महीने में यानी बाल्यावस्था में शरीर की रुद्धि मंद गति से करता है ऊपर की रुद्धि मंद गति से करता है लेकिन जड़ों की रुद्धि तेज गति से करता है लेकिन जड़ों की वृद्धि तेज गति से करता है गन्ने के इस मानसिकता का लाभ उठाने के लिए गन्ने के इस मानसिकता का लाभ उठाने के लिए गन्ने के पहले चार महीने के रुद्धि काल में बचपन के काल में गन्ने के शुरुआत के चार महीने बचपन के काल में अपनी आयु समाप्त करने वाली अपनी आयु समाप्त करने वाली आंतर फसले लेनी है मुझे चार महीने में जिनकी आयु समाप्त होती है वो फसले लेनी है इसमें कैसे नियोजन करना है अब हम देखेंगे इसमें कैसे नियोजन करना है अब हम देखेंगे ग्राम निकालिए आकूती निकालिए ये पहले निकाल ले बाद में मैं समझा देता हूं ये दो फीट पर नाली निकाली है आ, बाद में हम लिख कर देंगे आठ फीट का पट्टा है एक पट्टे में चार नाली आते हैं और नंबर एक नाली में गन्ना लगाया है अथवा लहसुन लगाया प्याज की जड़े और गन्ने की जड़े इनका गहरा आंतर संबंध है उसके बाद नंबर दो पे बाएं बाजू में दलन लगाया है उसमें झुरपी लोबिया नहीं तो उड़द नहीं तो आ, आपका चना नहीं तो बीन्स नहीं तो सोयाबीन दोन में दायरे हाथ में मिर्च नीचे गेंदा बीच में तीन नंबर हमारे घर के लिए रखे हैं खाने के लिए जून जुलाई में अगर गन्ना लगाते हैं तो धान लेना है नवंबर में गन्ना लगाते हैं बंसी घे लेना है बीच में जून जुलाई में अदरक भी लगा सकते हैं हल्दी अदरक भी लगा सकते हैं जनवरी में लगाना है तो मूँगफली तेल के लिए ले, ले सकते हैं सूरजमुखी ले सकते हैं यानी बीच में हम जो घर में खाते है अथवा पूरी सब्जियाँ ले सकते हैं ऑल वेजिटेबल्स पूरी सब्जियां अथवा सब्जियां। ना नंबर चार में बाएं बाजू में मिर्च गेंदा दाएं बाजू में दलहन और नंबर एक में गन्ना और प्याज अक्टूबर में लहसुन जो आप लेना चाहते हो उसमें बहुत सारी आंतर फौसले आप और ले सकते हैं पहले आपके नोटबुक में निकालिए बाद में मैं उसका ब्यौरा देता हूं जिनको दिखाई देता नहीं हा मास में लगाते हैं तो बैसाखी मूग लगाइए उड़द लगाइए सब्जियां लगाइए मिर्च में लगा सकते हैं मास में धूप काले की सब्जियां लगा सकते हैं आ? क्या सरसों हो अक्टूबर में अक्टूबर नौ में लगा सकते हैं सब नंबर तीन में सभी सरसों नंबर तीन में बाकी सभी फसले नंबर तीन में ये आपके लिए स्पेशल लंबा दिन में केवल सब्जियां भी लगा सकते हैं निकाला लिखिए भूमि की जोताई दो तीन बार करना है भूमि की जोताई दो तीन बार करना है पहले फसल के अवशेष चुनकर खेत के एक कोने में ढर लगा देना है फिर तो फसल के अवशेष इसके पूरे जो फसल थी उसके अवशेष बचे हुए निकटता करके इनका ढेर लगा देना है खेत के कोने में अंतिम जोताई के पहले अंतिम जोताई के पहले एकड़ 200 एक अथवा एकड़ 200 किलो नंबर किलो जो आमृत नंबर दो अथवा 400 किलो घने जो नंबर दो अथवा 200 किलो घने जो अमृत नंबर तीन ये गोबर गैस लविका घने जो अमृत एक एकड़ जमीन पर समान रूप में छिड़क देना है बिखेर देना है समान रूप में बिखेर देना है और अंतिम ज्योताई से क्या करना है उसको मिट्टी में मिला देना है और अंतिम ज्योताई से उनको मिट्टी में मिला देना है बाद में दो फीट पर नालियां निकालना है दक्षिणोत्तर बाद में दक्षिण उत्तर दिशा में दो फीट पर नालियां निकालना है अगर ढलान ज्यादा है अगर भूमि को ढलान ज्यादा है तो दिशा नहीं देखना है दिशा नहीं देखना है ढलान के विरुद्ध बाजू में नाले निकालना है अपोजिट टू स्लोप सूरज का दक्षिणायन काल सूरज का दक्षिणायन भ्रमण काल 21 जून से लेकर 20 दिसंबर तक होता है इक्कीस जून से लेकर 20 दिसंबर तक होता है और वही बारिश का काल होता है पौधों का ज गति से बढ़ने का काल होता है फसल का तेज गति से बढ़ने का काल होता है दक्षिणायन काल इस छह महीने में सूरज पूर्व से पश्चिम की ओर जाने के लिए छह महीने में सूरज पूर्व से पश्चिम की ओर जाने के लिए दक्षिण दिशा की सहायता लेता है दक्षिण दिशा से भ्रमण करता है इससे दक्षिण दिशा से ज्यादा से ज्यादा किरणें पौधों तो पर गिरती हैं महत्तम किरणें दक्षिण दिशा से गिरती हैं जिससे हर पत्ते को लाभ होता है सुबह सूरज उगते ही सुबह सूरज उगते ही के तरफ के पत्तों पर रोशनी पड़ती है सुबह सूरज उगते ही पूर्व के तरफ के पत्तों पर रोशनी पड़ती है पौधों के पूर्व का हिस्सा रोशनी मिलती है दोपहर को सभी पत्तों पर रोशनी पड़ती है और शाम को पश्चिम दिशा के पत्तों पर रोशनी पड़ती है मतलब है दक्षिणोत्तर गन्ना लगाने से सूरज की रोशनी का सर्वोत्तम सर्वाधिक लाभ हमें मिलता है सर्वाधिक लाभ मिलता है इसलिए दक्षिणोत्तर सभी निकालना नाली निकालना है ठीक है दो नाली के बीच में दो फीट अंतर आएगा दो नाली के बीच में दो फीट अंतर आएगा अर्थात नाली की चौड़ाई कितनी होगी दो फीट की होगी अर्थात नाली की ऊपर की चौड़ाई दो फीट होगी और आठ फीट पट्टे में चार नालियां आती आठ फीट पट्टे में चार नालियां आती है उनको नंबर दीजिए दे का नंबर आपने नंबर दिए नंबर दीजिए बीज तोड़ते समय एक आख का बीज तोड़ते समय काटते समय बीज का पिछला बीस के आंख के पीछे का दो तिहाई हिस्सा पीछे होना चाहिए और आंख के सामने का एक तिहाई हिस्सा होना चाहिए जैसे मैंने यहां दिया है ये आंख है ना आंख का पीछा चौड़ा हिस्सा कितना होना चाहिए दो तिहाई और सामने का एक तिहाई अगर नौ इंच है तो छह इंच पीछे तीन इंच सामने इसका कारण है इसका कारण गन्ने के बीज के आंख का पीछे का चौड़ा हिस्सा दो त्याय होना चाहिए और सामने का एक त्याय होना चाहिए क्योंकि क्योंकि जब आंख अंकुरित होती है तो बीज में जो खाद्य होता है उससे पोषण मिलता है आने वाला अंकुर पहले पीछे से खाद्य लेता है आने वाला अंकुर पहले जाड़े चौड़े हिस्से से खाद्य लेता है और बाद में सामने से लेता है चौड़े हिस्से से पहले लेता है पीछे से बाद में सामने से लेता है इसका मतलब है अंकुरण के लिए सबसे ज्यादा खाद्य उपलब्ध करने के लिए हमें क्या करना है आपके पीछे दो तिहाई और आपके सामने एक तिहाई ठीक है बीजों को बास के टोकरे में लेकर बीजों को बांस के टोकरे में लेकर बीजां से संस्कार करें, बीजां से संस्कार करें उसी समय आंतर फसलों के बीजों को भी बीजां से संस्कार करके रखें। उससे समय आंतर फसलों के बीजों को भी बीजाबूत का संस्कार करके रखें आखिरी में मैं पॉपुलर के बारे में बोलना रहा है बोलने वाला हूं आखिर में पॉपुलर तो पॉपुलर वाले थोड़े ठहरे क्योंकि पॉपलर में हमें हल्दी मिर्च अदरक और अगर तापमान ज्यादा बढ़ता नहीं तो काली मिर्च भी हम ले सकते हैं इतना ही है नहीं कॉफी भी ले सकते कोको भी ले सकते आपके ही एरिया में तो पॉपलर वाले थोड़े दिल थाम कर बैठे शाम तक हा लिख आपके क्षेत्र में गन्ना लगाने की जो विधि है सुखी या गिली क्या करते हैं आप हा जो विधि है उसी से गन्ना लगा दे आपके क्षेत्र में जिस विधि से गन्ना लगाते हैं सुखी या गिली उसी से गन्ना लगा दे नंबर एक नाली में गन्ना लगाए और नाली के ऊपर ढलान पर प्याज के पौधे लगाए प्याज के पौधे प्याज ऑनियन लगाए तो लहसुन लगा सकते हैं प्याज की जड़े और गन्ने की जड़े दे इज अ ग्रेट इंट्रेक्शन बिटवीन दिस ट्रूट जोन जड़े इन दोनों में जबरदस्त सहजीवन होता है जबरदस्त सहजीवन होता है प्याज के पत्ते पिरामिड का परिणाम देते हैं प्याज के पत्ते पिरामिड का परिणाम देते हैं सूरज के रोशनी से सबसे ज्यादा ऊर्जा पकड़ते हैं और जड़ों द्वारा भूमि में संप्रवाहित करते हैं और जड़ों द्वारा भूमि में संप्रवाहित करते हैं जिससे प्यास के जड़ों के पास ऐसी जीवाणु की प्रजातियां आकर पलने लगती हैं, जिससे प्यास के जड़ों के पास जीवाणु की ऐसी प्रजातियां पलने लगती है जो गन्ने के जड़ों को भी सहजीवन देती है इसलिए प्याज निकालने निकालने के बाद आपको मालूम पड़ता है कि गन्ना गहरा रंग लेता है और तेजी से बढ़ने लगता है वो बियोर बोलते हो उसको प्याज की उम्र आयु प्याज की आयु गन्ने के बचपन में ही समाप्त हो जाती है पैस की आयु गन्ने के बचपन में ही समाप्त हो जाती है जिससे दोनों के पत्तों में सौर ऊर्जा के लिए प्रतिस्पर्धा होती नहीं दोनों के पत्ते में सौर ऊर्जा लेने में प्रतिस्पर्धा होती नहीं रासायनिक खेती का पैच रासायनिक खेती का पैच दो दिन में सड़ता है हवा में नमी बढ़ने के बाद लेकिन जीरो बजट का पैर दो साल तक वैसे है रहता है सड़ता नहीं रासायनिक खेती का पैज रासायनिक खेती का पैज जैसे जैसे पक्व होता है रासायनिक खेती का पैज जैसे जैसे पक्व होता है भूमि के अंदर घुसता है खोद कर निकालना पड़ता है लेकिन झीरो बजट खेती का प्याज लेकिन झीरो बजट खेती का प्याज जैसे जैसे पक् होता है जमीन के ऊपर आने लगता है भूमि के ऊपर आने लगता है और अंत में केवल जड़ों पर खड़ा होता है केवल जड़ों पर खड़ा होता है अपने हाथ में आता है भूमि खोदने की आवश्यकता नहीं पड़ती पैश की फसल निकालने के बाद गन्ना तेज गति से बढ़ने लगता है और प्यास के कटे हुए पत्ते पात पात बोलते क्या पत्ते बोलते आप पत्ते आच्छादन के लिए उपयोग में लाना है यह प्याज बहुत तीखा होने से यह प्याज बहुत तीखा होने से और भंडारण क्षमता ज्यादा होने से बाजार में डेढ़ गुना दाम ज्यादा मिलता है बाजार में डेढ़ दो गुना ज्यादा दाम मिलता है नाली नंबर एक हो गया नाली नंबर दो नाली नंबर दो नाली नंबर दो में गन्ने के तरफ बाहे बाजू में नाली नंबर दो में गन्ने के तरफ बाहे बाजू में झुड़पी लोबिया झुड़पी क्या बोलते हैं आप उसको उड़द जैसा फलता है बढ़ नहीं चढ़ता बुश बुश टाइप हाँ लोबिया उड़द, लोबिया अथवा उड़द, अथवा चना लोबिया अथवा उड़द अथवा चना अथवा बीन्स, बीन्स को क्या कहते हैं आप बीन्स कहते हैं ना हाँ बीन्स अथवा सोयाबीन अथवा सोयाबीन के दाने बीजाम संस्कार करके दीजिएगा। दीजिएगाए बाजू में ऊपर दो पौधों के बीच में छ इंच अंतर रखिएगा इंच अगर जमीन अच्छी है तो एक फीट भी अंतर रख सकते हैं अगर भूमि भारी है तो एक फीट भी अंतर रख सकते हैं और उसी समय बाहे बाजू में नंबर दो के बाहे बाजू में मिर्च लगाना है मिर्च के नीचे गेंदा मिर्च लगाना है मिर्च के नीचे गेंदा उसी समय नंबर चार में उसी समय नंबर चार में गन्ने के तरफ गन्ने के तरफ दलन लेना है जो अभी बताई लोबिया उड़द चना बीन्स अथवा सोयाबीन डाइने हाथ में गन्ने के बाद और बाए हाथ में क्या लेना है मिर्च लेना है मिर्च और गेंदा नंबर चार में दलन एक दलन की जड़ें हवा से नाइट्रोजन लेती है और गन्ने के जड़ों को उपलब्ध कराती है साथ में दलन आंत फसलों की आयु दलहन आंत फसल की आयु तीन महीने की होने से गन्ने के बचपन में ही खत्म हो जाती है तो गन्ने के पौधों में पत्तों के साथ उनकी स्पर्धा होती नहीं दलन के पत्ते निरंतर गिरते रहते हैं दलन के पक्व पत्ते दलन के पक्व पत्ते निरंतर गिरते रहते हैं नीचे जमीन को ढक देते हैं नीचे भूमि को ढक देते हैं जिससे गन्ने के जड़ों को जिससे गन्ने के जड़ों को आच्छादन के सारे लाभ मिल जाते हैं गन्ने के जड़ों को आच्छादन के सारे लाभ मिल जाते हैं मिर्च की जड़े मिर्च की जड़े भूमि में ऐसे हारमोन्सित करती है ऐसे हारमोन्स स्ट्रवित करती है हार्मोन्स स्ट्रवित सिक्रिट क्या बोलते हैं आप वित करती है छोड़ती है छोड़ती है जिसका लाभ गन्ने के जड़ों के पास जिसका लाभ गन्ने के जड़ों के पास उपस्थित असहजीवी जीवाणों को मिलता है गन्ने के जड़ों के पास उपस्थित असहजीवी जीवाणुओं को मिलता है जिससे गन्ने की रुद्धि में गति मिलती है मिर्च के पत्तों को 3,700 से लेकर 3,700 से लेकर 5,000 हजार फूट कैंडल 3,700 से लेकर हजार फुट कैंडल प्रखरता सहन होती है प्रखरता सहन होती है अर्थात धूप छाव चाहिए अर्थात मिल्स को क्या चाहिए धूप छाव चाहिए कड़ी रोशनी नहीं चाहिए धूप छाव चाहिए कड़ी रोशनी नहीं चाहिए धूप गन्ने के पत्ते उपलब्ध कराते हैं मिर्च के पत्तों को यह धूप छाव यह प्रकर्ता कौन पत्ते उपलब्ध कराते हैं गन्ने के पत्ते उपलब्ध कराते हैं गन्ने के पत्ते हिलते डुलते हैं तो क्या होता है धूप छाव उनको मिल जाती है के पत्तों पर जो जितनी धूप पड़ेगी उतनी तीखापन बढ़ता है मींस के पत्तों पर जितनी छाया पड़ेगी उतना ही उसका तीखापन बढ़ता है छाया छाया मीस के पत्तों पर जितनी छाया पड़ेगी धूप नहीं छाया अर्थात धूपछाओ उतना ही उसका तीखापन बढ़ता है गेंदा गेंदा सारे आंतरिक फसलों को और गन्ने को गेंदा सारे आंतरिक फसलों को और गन्ने को नेमटोर से बचाता है सूत्र से सूत्र से नेमैटोर से बचाता है नेमैटोर इट इज ए वेरी डेंजरस वो क्या करता है जड़ों से जूस जूस लेता है जिससे साथ में गेंदा के पत्तों फूलों पर लोबिया के पत्तों फूलों पर मित्र कीड़ बड़ी मात्रा में आते हैं दोष्ट कीट बड़ी मात्रा में आते हैं और जैविक कीट नियंत्रण करते हैं और जैविक कीट नियंत्रण करते हैं उसी प्रकार गेंदा मिर्च लोबिया, इनके फूलों पर मधुमक्खियां तेज गति से आकर्षित होती है और पराक्ष सिंचन में मदद मिलती है गन्ना लगाने के बाद जितनी जल्दी हो सकती उतनी जल्दी आंतर फसले लगाना है गन्ना लगाने के बाद जितनी जल्दी हो सके आंतर फसले लगाना है मृत का उपयोग जीवामृत का उपयोग महीने में एक बार या दो बार यथासम्भव महीने में एक बार या दो बार यथासंभव प्रति एकड़ 200 लीटर जीवामृत प्रति एकड़ 200 लीटर जीवामृत सिंचाई के पानी के साथ दे दे नॉर्मल में आप मार्च में लगाते हैं ना आप गन्ना कब लगाते हैं मार्च में सिंचाई के पानी के साथ दे दे जून महीने से बारिश शुरू होने के बाद जून महीने से बारिश शुरू होने के बाद अर्थात सिंचाई न होने से अर्थात सिंचाई न होने से फसल पर जीवामृत छिड़कते छुड़कते, छुड़कते फसल पर जीवामृत छिड़कते छिड़कते कहा छिड़कना है भूमि पर भी छिड़कना है भूमि पर भी छिड़कना है वार का नियंत्रण करना है का नियंत्रण करना है आंतर फैसले जल्दी ही भूमि को ढक देती है आंतर फैसले जल्दी ही भूमि को ढक देती हैं। उनके पत्ते निरंतर भूमि पर गिरते जाते हैं उनके पत्ते निरंतर भूमि पर गिरते जाते हैं जिससे एक आच्छादन, काष्ठ आच्छादन और सजीवाच्छादन बन जाता है जिससे भूमि पर काष्ठ आच्छादन और सजीवाच्छादन बन जाता है इस आच्छादन के द्वारा इस आच्छादन के द्वारा सूरज की रोशनी अड़ाने से सूरज की रोशनी रोकने से खपत वालों के अंकुरों को रोशनी मिलती नहीं खपत वालों के अंकुरों को रोशनी मिलते नहीं और वही के वही मर जाते हैं और वही के वही मर जाते हैं जीवामृत और आच्छादन के परिणाम स्वरूप जीवामृत और आच्छादन के परिणाम स्वरूप देशी केचोंग की गतिविधियां तेज गति से बढ़ती हैं। देशी केचोंग की गतिविधियां तेज गति से बढ़ती हैं। भूमि करोड़ों छेदों से छल जाती हैं करोड़ों छेदों से और उन छेदों में से बारिश का सारा पानी भूमि में संग्रहित होता है और उन छेदों में से बारिश का सारा पानी भूमि में संग्रहित होता है गन्ने में पानी ठहरता नहीं वापस स्थिति कायम रहती है और वापसा स्थिति कायम रहती है देशी खेचे अपनी विष्ठा गन्ने के जड़ों के पास लाकर डालते हैं देशी केचवे अपनी विस्तार गन्ने के जड़ों के पास लाकर डालते हैं और विश्ट उस विष्टा का खाद्य का महासागर और विष्टा में होने वाला खाद्य तत्वों का महासागर किसको मिलता है जड़ों को गन्ने को मिल जाता है गन्ना तेज गति से बढ़ता है और बहुत ज़्यादा होता है चौड़ा होता है आंतर फसलों की जड़े कटाई के बाद भूमि में ही विघटित होती है आंतरिक फसलों की जड़े कटाई के बाद भूमि में ही विघटित होती है तो वो छेद वैसे ही रहते हैं भूमि में वो छेद वैसे ही रहते हैं इसका मतलब है देशी केचुए जड़े इसका मतलब है देशी केचुए जड़े और कीटक और कीट मकोड़े है चिटिया है अनेक प्रकार की कीट। के कीट गन्ने की भूमि की जोताई निरंतर करते रहते हैं भूमि के भूमि की जोताई तो आकृति रीति से निरंतर करते रहते हैं तो गन्ने में जोताई करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं होती गन्ने में जोताई करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं होती कौन काम कौन करते हैं कर लेते जड़े कर लेते हैं थक गए क्या थक गए रेस्ट चाहिए हाजी हाजी ना जी ना जी हा जी पापड़ वाले ना जी बोलते गन्ने वाले हा जी बोलते हाँ लिखिए जल व्यवस्थापन जल व्यवस्थापन जल प्रबंधन आपकी भाषा में वाटर मैनेजमेंट दिल्ली की भाषा में मैनेजमेंट का शब्द कहां से आ गया दिल्ली से आ गया इसको मैनेज करना है उसको मैनेज करना है ना जल प्रबंधन गन्ने के फसल में होने वाले अच्छा आच्छादन और जैविक पदार्थ गन्ने के फसल में होने वाले अच्छा आच्छादन और जैविक पदार्थ रात को हवा से रात को हवा से बहुत बड़ी मात्रा में बाष्प खींचते हैं और गन्ने के जड़ों को उपलब्ध कराते हैं साथ में ये आच्छादन साथ में ये आच्छादन भूमि से हवा में होने वाला साथ में ये आच्छादन भूमि से हवा में होने वाले नमी उड़ जाने को या बाष्प उत्सर्जन को नमी उड़ जाने को अथवा शास्त्रीय भाषा में बाष्प उत्सर्जन को रोकता है नमी को बचाता है नमी को बचाता है रोकता है आकृतिक भूमि में अनंत कोटि जुवाणों निरंतर मरते रहते हैं नए बनते रहते हैं निरंतर मरते रहते हैं नए बनते रहते हैं उनके मृत अवशेष उनके मृत अवशेष मृत माने मरे हुए अवशेष अवाच्छादन अवाच्छादन विघटन प्रक्रिया से ह्यूमस की निर्मित होती है विघटन क्रिया से ह्यूमस की निर्मित होती है और यह ह्यूमस गन्ने को क्या देता है हम्म गन्ने को क्या देता है खाद्य पदार्थ देता है यह ह्यूमस गन्ने को बहुत बड़ी मात्रा में खाद्य की आपूर्ति करता है गन्ने को बहुत बड़ी मात्रा में खाद्य की आपूर्ति करता है साथ में हवा से क्या खींचता है आ? नमी खींचता है साथ में हवा से नमी खींचता है और गन्ने के जड़ों को उपलब्ध कराता है इससे हम वर्षा आधारित गन्ना ले सकते हैं इस विधि से हम वर्षा आधारित बिना सिंचन का गन्ना ले सकते हैं लेकिन लेकिन शुरू के पांच छह सालों में सिंचाई देनी पड़ेगी लेकिन पांच छ सालों के शुरू के पांच छह सालों में सिंचाई का पानी देना पड़ेगा क्योंकि उतनी भूमि की गुलवत्ता अभी बनी नहीं हुई होती इसलिए जल प्रबंधन बताते हैं लिके, गन्ना लगाने के पहले तीन महीने तक जल प्रबंधन गन्ना लगाने के पहले तीन महीने तक हर नाली में पानी नंबर एक पे पानी नंबर दो नंबर तीन नंबर चार में पानी पानी के साथ जीवामृत देना है गन्ना लगाने के पहले कितने महीने तक तीन महीने तक हर माली में पानी पानी के साथ जीवामृत दे देना है तीन महीने के बाद गन्ने को पानी नहीं देना है गन्ने को कभी भी पानी नहीं देना है नंबर एक को पानी बंद तीन महीने के पश्चात नंबर एक को पानी बंद नंबर दो को पानी नंबर तीन को पानी नंबर चार को पानी देना है गन्ने के तो अब देखना ही नहीं है गन्ना खड़ा है अथवा नहीं उसके तरफ देखना ही नहीं है जो कुछ करना है आंतर फसलों के लिए करना है नंबर एक को पानी बंद नंबर दो नंबर तीन नंबर चार नाली में पानी पानी के साथ जीवामृत लिखा लिखा है आ, गन्ना बाद में आता है छह महीने के बाद गन्ना लगाने के छह महीने के बाद गन्ना लगाने के छह महीने बाद केवल नंबर तीन को पानी देना है केवल नंबर तीन को पानी देना है नंबर एक बंद नंबर दो बंद नंबर चार बंद नंबर एक बंद नंबर दो बंद नंबर चार बंद नंबर तीन में पानी ईस्टर चार नालियों में से तीन नाली बंद होने से ईस्टर चार नालियों में से तीन नाली बंद होने से पानी की कितनी बचत हुई कितने परसेंट हो गई चार में से तीन बंद कितना हो गया पंचात परसेंट राइट पचहत्तर प्रतिशत पानी की बचत हुई और आच्छादन और आच्छादन ह्यूमस हवा में से पानी खींचता है आच्छादन और, आच्छा और हिमाश हवा में से पानी खींचकर जड़ों को उपलब्ध लगाता है तो और पंद्रह प्रतिशत बचत होती है और पंद्रह प्रतिशत बचत मुझे कुल कितनी बचत हो गई अब नब्बे प्रतिशत कुल नब्बे प्रतिशत बचत होती अब देखिए जब हम नाली नंबर एक में पानी देना बंद करते हैं तो जड़े नाली नंबर दो में पानी लेने के लिए जाती हैं, तो जड़े नाली नंबर दो में और नाली नंबर चार में पानी देने के लिए लेने के लिए जाती है तो उनकी क्या बढ़ती है लंबाई बढ़ती है उनकी चौड़ाई भी बढ़ती है उनकी गोलाई भी बढ़ती है लंबाई बढ़ती है तो गोलाई भी बढ़ती है और जड़ों की गोलाई बढ़ती है तो तना की गोलाई बढ़ती है तना की गोलाई बढ़ती है तो उसकी ऊंचाई बढ़ती है ऊंचाई बढ़ती है तो पत्तों की संख्या बढ़ती है पत्तों की संख्या बढ़ती है तो उपाज बढ़ती हाँ छह महीने बाद छह महीने बाद जब हम केवल नाली नंबर तीन में पानी देते हैं छ महीने बाद जब हम केवल नाली नंबर तीन में पानी देते हैं तो गन्ने की जड़ आप और आगे बढ़ती है ना पानी लेने के लिए और आगे बढ़ती है तो उसकी लंबाई बढ़ती है गोलाई बढ़ती है तना की गोलाई बढ़ती है गन्ने का आकार बढ़ता है पत्तों की संख्या बढ़ती है फोटो एरिया बढ़ता है अर्थात खाद्य निर्मित बढ़ती है खाद्य निर्मित बढ़ती है तो उपास बढ़ती है हा जीवाम का छिड़काव जीवामत का छिड़काव आपको तो समझ में आया क्या ठीक है जीवामृत का छिड़काव गन्ना लगाने के एक महीने के उपरांत पहला छिड़काव गन्ना लगाने के एक महीने के बाद पहला छिड़काव छिड़काव गन्ने पर आंतर फसलों पर करना है लिखिए छिड़काव गन्ने पर और आंतर फसलों पर भी करना है सभी फसलों पर करना है प्रतिड़ सौ लीटर पानी 5 लीटर कपड़े छाना हुआ जीवा अमृत प्रति एकड़ सौ लीटर पानी कपड़े से छाना हुआ 5 लीटर जीवामृत दूसरा छिड़काव इक्कीस दिन के बाद पहले छिड़काव से दूसरा छिड़काव पहले छिड़काव के 21 दिन के बाद प्रति एकड़ 150 लीटर पानी 10 लीटर जीवामृत प्रति एकड़ 10 लीटर पानी डेढ़ लीटर जीवामृत नहीं मैं देख रहा हूं कि आप सो रहे क्या हैं क्या जागे हैं ठीक है आप जागृत है डेढ़ लीटर पानी 10 लीटर जीवामृत हंदे का विषय है ना तो जागरूक रहना ही पड़ेगा उसके पश्चात इक्कीस दिन के बाद दूसरे छिड़काव के इक्कीस दिन के बाद तीसरा छिड़काव प्रत्येक दो 200 लीटर पानी 20 लीटर जीवामृत 20 लीटर जीवामृत चौथा छिड़काव आंतर फसलों के दाने दुग्धावस्था में होते समय आंतर फसलों के दाने दुग्धावस्था में होते समय अथवा फल फलिया फल बाल्यावस्था में होते समय प्रति एकड़ 200 लीटर पानी 6 लीटर खट्टी छाछ अथवा 200 लीटर लीटर सप्तधान्याकूर अर्क अथवा 200 सौ लीटर प्रत्येकड़ सप्तान्याकुर अर्क पांचवा छिड़काव पांचवा छिड़काव आंतर फसले निकालने के बाद केवल पांचवा छिड़काव आंतर फसले निकालने के बाद गन्ने पर और मिर्च पर गन्ने पर और मिर्च पर 200 लीटर पानी 20 लीटर जीवामृत और आखिरी छिड़काव उसके एक महीने के बाद 200 लीटर पानी 20 लीटर जीवामृत अब गन्ना क्या होगा आपस में भीड़ जाएगा है ना लिखे अब गन्ना आपस में भीड़ जाएगा इसलिए इसके आगे छिड़काव की संभावना नहीं है लेकिन अगर कोई छिड़कना ही चाहता है तो हेलीकॉप्टर से छिड़क सकता है ठीक है ना ये के फसल सुरक्षा फसल सुरक्षा पत्तों पर, पर अगर कीटों के अंडे अथवा छोटे कीट दिखाई देंगे पत्तों पर, पर अगर कीटों के अंडे अथवा छोटे कीट दिखाई देंगे तो कीटनाशक दवाओं का छिड़काव करना है निमास्त्र ब्रह्मास्त्र अग्निअस्त्र दशवनी कषायम नहीं तो आवश्यकता नहीं अगर नहीं है तो आवश्यकता नहीं लिख कर दिए ना हाँ। अगर पत्तों पर छोटे छोटे लाल पीले काले धब्बे दिखाई देते हैं दात तो फपुन नाशक दवा का उपयोग करे अन्यथा नहीं तो पुंधनाशक दवाओं का उपयोग करें अन्यथा नहीं लिखिए आंतर फसलों से फ्लो से निरंतर आक्षादन मटेरियल मिलते रहता है तो साथ में हमें एक एकड़ में कम से कम चालीस हजार रुपये का क्या मिलता है उत्पादन में मिलता है आंतरफ से कम से कम चालीस हजार रुपए की आंतरिक फसलों का उत्पादन मिलता है डलन डलन पैज डलन पैज और गेंदा इनके कटाई के बाद इनके कटाई के बाद उनका काष्ठ पदार्थ उनके काष्ठ पदार्थ का आच्छादन नाली नंबर दो और नाली नंबर चार में करना है वही के वही नाली नंबर दो और नाली नंबर चार में करना है गन्ने का जब एक नया पत्ता ऊपर निकलता है गन्ने का जब एक नया पत्ता अग्र से बाहर निकलता है तब सबसे नीचे का पत्ता पीला पड़ता है तब सबसे नीचे का पत्ता पीला पड़ता है गन्ने की जड़ें इस पीले पत्तों में से गन्ने की जड़ें इस पीले पत्ते में से नाइट्रोजन फास्फेट, प्रोटैश और मैग्नीशियम, नाइट्रोजन फास्फेट, प्रोटैश और मैग्नीशियम इन चार खाद्य तत्वों को निकाल लेती हैं जड़ों में संग्रहित करती है अगले नस्ल के लिए पीले पत्ते में से निकाल देती है चार तत्व और जड़ों में संग्रहित करती है अगले नस्ल के लिए लेकिन इन पीले पत्तों में और आगे सूखे पत्तों में जल्दी सूख जाते इन पीले अथवा सूखे पत्तों में बाकी सूक्ष्म खाद्य तत्व बचे रहते हैं बाकी सूक्ष्म खाद्य तत्व बचे रहते हैं किसी कारणवश अगर भूमि से किसी कारणवश अगर भूमि से गन्ने के जड़ों को कोई सूक्ष्म खाद्य तत् तो उपलब्ध नहीं हुआ ज्यादा बारिश का पानी भरने से ज्यादा सिंचाई करने से तो इस आपत्तकाल में तो इस आपत्काल में जड़े सूखे पत्ते से सूक्ष्म खाद्य तत्व लेती हैं, जड़े सूखे पत्ते से सूक्ष्म खाद्य तत्व लेती है अपना काम चलाती है इसका मतलब है सूखा पत्ता रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है उसको तोड़ना नहीं है उसको तोड़ना नहीं है और लिखे गन्ने का कोई भी हरा पत्ता मत तोड़े पाप है महापाप है गन्ने का कोई भी हरा पत्ता मत तोड़े महा पाप है आपका हाथ तोड़ने से आपको अच्छा लगेगा अगर आपका हाथ छाट दिया जाए क्या होगा आपको पीड़ा होगी क्या बड़ा अच्छा लगेगा तो पत्ता गन्ने का क्या है हाथ ही है। उसको पीड़ा होती है दूसरी बात है एक लिखिए लिखिए एक वर्ग फीट हरा पत्ता एक वर्ग फीठ हरा पत्ता गन्ने का एक दिन में सवा दो ग्राम उपज देता है एक वर्ग पीठ हरा पत्ता एक दिन में कितना उपज देता है सवा दो ग्राम उपज देता है यानी हरा पत्ता उपज देने का कारखाना है अगर वो काटोगे तो उपज बढ़ेगी या घटेगी घटेगी इसके लिए हरा पत्ता काटना नहीं है लिखे। इसके बाद रतून को क्या बोलते हैं रतून टेडी टेडी मेडी पेड़ी पेड़ी, पेड़ी, पेड़ी, पेड़ी, पेड़ी, पेड़ी, पेड़ी हा इसके बाद एक हजार साल निरंतर पेढ़ी कैसे ले ये खाने के बाद बताएंगे लिखिए खाने के बाद बताएंगे धन्यवाद <laughs> रोली पूरा रहेंगे बैठे रहेंगे एक मिनट बैठिए जो लोग खड़े हो रहे हमारे मध्य में उत्तर प्रदेश सरकार